सुंदर सुंदर पदार्थ का भोजन करें आज वो जंगल में जाके कन्नमूल फल का भोजन करें हा हंस यृत्या दाशाच मृष्टान्यन्यानी भुंजते कथम स भोक्षते रामू बने मूल कैसी कैसी खाएंगे यहाँ दासा और भृत्या दो शब्द हैं दोनों में अंतर है वृत्तिया भटा मैंने भट तुम योग्या वृत्या और दासाह मैंने दास करा है दोनों मंत्र राम जी भगवान श्री राम फिर समझाते हैं माँ इतना ही नहीं कहा बहुत कुछ कहा है भगवान फिर समझाते हैं कि हे माता चक्रवर्ती जी हमारे स्वामी हैं हमको उनका उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए आपको भी करना चाहिए भवत्याच कर्तव्यम वचनम पितुः राजा भरता गुरुश्रेष्ठ सर्वेशभु बहुत कुछ समझाया समझा करके माँ की बुद्धि में सांतना ठाकुर ने लाया भगवान ने कहा मैं माँ ने कहा गच्छ पुत्र बेटा जब तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ गच्छ पुत्र तुम्हें काग्रो भद्रम तेस्तु सदा विभो हे विभो विभो का मतलब समर्था वन बन, वनस्य कष्टम सोढुम समर्था विभु तुम वन के कष्ट सहन करने में समर्थ हो हे रघुनंदन जब तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ और ऐसा कहकर के माने आशीर्वाद कि बेटा जिस धर्म का तुमने हमेशा पालन किया हे नरश्रेष्ठ हे राघव शार्दूल वह धर्म तुम्हारी सर्वथा रक्षा करता है यं पालयशी धर्म तुम प्रीतिया च दूल धर्म स्वाम अभिरक्षित हे रघुनंदन मैंने तुम्हारे कार्यों को देखा है कहीं पर देवता मिल जाए देवता का मंदिर मिल जाए तुमने हमेशा उनको प्रणाम किया है उसका अतिक्रमण नहीं किया कोई ब्राह्मण मिल गया है कोई साधु मिल गया है कोई संत मिल गया है उस संत का तुमने कभी अतिक्रमण नहीं किया उसका तुम, उसको तुमने सर्वथा झुक करके प्रणाम किया है वो लोग तुम्हारी रक्षा करें हे रघुनंदन महर्षि विश्वामित्र की सेवा करके तुमने बड़े बड़े अस्त्रों को प्राप्त किया है शस्त्रों को प्राप्त किया है ये सारे शस्त्र तुम्हारी वन यात्रा में तुम्हारी वनवास में तुम्हारी काम में ये मेरा आशीर्वाद है रघुनंदन जंगल में मतवाले हाथी शेर बाघ रीक्ष बड़े बड़े दांत वाले भैंसे सींग वाले ये सब तुम्हारे लिए रौद्र न होकर के सौम्य हो जाए रघुनंदन ये मेरा आशीर्वाद है माता ने ब्राह्मण को बुलाया है अब बुला करके ब्राह्मण देवता अग्नि प्रज्वलित करिए मैं और हवन करिए मेरे राम के, मेरे राम के लिए आहुति दीजिए स विधिना राम मंगल कारणात यहां फिर हम कराया है और करा करके ब्राह्मण को दक्षिणा से उसी समय संतुष्ट किया तत तस्मी द्विजय इंद्रा राम माता यशस्विनी दक्षिणाम प्रदौ उसके बाद माँ कहती है पुत्र भगवती अदिति ने जो मंगल इंद्र के लिए किया है वृत्र के वध के समय वही मंगल में तुम्हारे लिए कर रहे हूं यलम सहस्राक्षी सर्वदेव नमस्कृति वृत्रनाशय समत तत्व मंगलम बात्सल्यमयी माता विनता अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल किया है हे वेद हे लाल वही मंगल में तुम्हारे लिए कर रहे हूं मंगलम सुपर्ण सेनता कल्पयत पुरा प्रार्थयनस्य प्राथयान भवतु प्रत्येत मंगलम बहुत किया है माता ने बड़े मंगल किए हैं सारे महर्षि सारे समुद्र सारे द्वीप सारे वेद सारे लोग पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि नैऋत्य वायब ईशान ऊपर नीचे दशो दिशाएं हे लाल जी तुम्हारा सर्वथा मंगल करती रहे सागरा दीपा वेदालोका दिश्यते मंगला नि महाबाहो दिशंत शुभ मंगलम माता ने माता राम जी बहुत लंबे उनकी अपेक्षा माता छोटी माता पहुंच नहीं पाई राम जी के सर को थोड़ा झुकाया अपने हाथ से और थोड़ा झुका करके मस्तक अपने सामने ला करके मस्तक को सूंघा है राम जी को उठा करके अपने बांहों से लपेट लिया है जाओ बेटा जाओ आलम में मूर्धनी चाग्राय परिसजशनी गछरा यथा सुखम जा हे बेटा मैंने बड़े बड़े देवताओं की आराधना की है मैंने ब्रह्मा शिव इंद्र कुबेर सभी देवताओं की पूजा की है मैंने बड़े बड़े महर्षियों का सम्मान किया है मैंने सापों की पूजा की है उनको दूध पिलाया है हे रघुनंदन हे मेरे लाल मैंने आज तक जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो पुण्य कर्म सारे मेरे तुम्हारे साथ अनुगमन करें और तुम्हारा मंगल करें। इस तरह माता का बड़ा विशाल मंगल किया है भगवान श्री राम माता के महल से निकल करके भगवती सीता के महल में प्रविष्ट होते हैं अभी सीता जी ने कुछ नहीं सुना है वै दे चापी तत्सर्बम न सुस्राव कुछ नहीं सुना भगवान का मुख सूख गया रंग पीला हो गया मत्थे पर पसीने आ गए ठाकुर जी ठाकुर जी सोचते हैं इसको कैसे बताऊंगा अभी रात में तो इसके साथ मैंने नियम धारण किया राजी बनने का सपना मन में जगाया अब इसको कैसे कहूंगा कि सीते ही मैं जंगल जा रहा हूँ श्री सीता जी ने ठाकुर जी के विवरण विषण वदन को देखा पसीने देखे ईदानी किम प्रभु इस समय क्या बात है आप इतने उदास क्यों हैं भगवान ने कहा सीते चाहिए तो ये था कि इस संवाद को मैं तुम्हें धीरे धीरे देता चाहिए तो ये था कि तुमको बहुत आश्वस्त करके फिर मैं सुनाता जो मैं सुनाने जा रहा हूं लेकिन हे वैदेही हे जनक राज तने तो सुरे के लाडली हे माता कौशल्या के आंखों की पुतली खा मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें आश्वस्त करके समाचार सुनाऊ मैं तो सीधे तुमसे कह रहा हूं बनमत जैव यामी मैं आज जंगल जाऊंगा हे मनस्विनी तुम धैर्य धारण करो स्थिर भव मनस्विनी समय बहुत कम है मैं तुम्हारा कर्तव्य निर्देश करना चाहता हूँ तुमको क्या करना है कैसे रहना है किस प्रकार व्यवहार करना है आज मुझे बताना है ये सब ऐसी तुम नित्य प्रातः काल उठती हो उसी प्रकार उठती रहना देवताओं का पूजन जैसे करती हो वैसे करती रहना नास्तिक मत बन जाना कल्य देवानाम देवाना कृत्वा पूजा यथाविधि पूजा करने के बाद सबसे पहले चक्रवर्ती नरेंद्र मेरे पिता श्री दशरथ जी के चरणों में वंदना करना रोज वंदित व्यो ऐसी ऐसी मेरी माताओं की सेवा करना मेरी एक माँ नहीं है सीते मेरी साढ़े तीन सौ माताएं मेरी किसी माता ने मुझको कौशल्या से कम दुलार नहीं किया है और मैंने किसी माता को सौतेरी नहीं समझा है सीते सी कौशल्या की तरह मेरी साढ़े तीन माताओं का ध्यान रखना माता मम कौशल्या मेरी मां वृद्धा है और मेरे वियोग से उत्पन्न दुख ने उसको और वृद्धा बना दिया है उनके चरणों में नित्य प्रणाम करना वंदितव्या ये नित्यम या शेषा मममा तरह मेरी सारी माताओं की वंदना करना और हे सीते भरत शत्रुघ्न मुझे प्राणों से प्यारे हैं उनकी प्रति पुत्र और भाई की भावना रख करके उनका सदा समादर करना श्री भरत जी राजा हैं इसलिए उनके कहने में रहना उनकी आज्ञा का अतिवर्तन मत करना इस प्रकार ठाकुर कह रहे थे श्री सीता जी की ओठ भड़कने लग गए सीता जी की करुणा मूर्ति गायब हो गई सीता जी की स्फुर्त ओष्ठों से बाणी निकली आपने मुझको इतना छोटा समझ रखा है मैं इतनी छोटी छोटी हूँ इतने तुच्छ विचारों की हूँ कि आप जंगल जाओगे और मैं अयोध्या में राज्य सुख का उपभोग करूंगी त्वया तो यद अपहास्यम में श्रुवा नरवरोतम किमिदम भाष शेणाम तुम कह क्या रहे हो वाक्यम लघुतया ध्रुवम आप मुझको सुकुमारी समझते हो आपसे बढ़कर के मेरे चरण सुकुमार नहीं हूं जब आपके हे रघुनंदन हे मेरे प्राण प्रिय हे मेरे आराध्य हे मेरे जीवन सर्वस्व जब आप रात्रि में सहन करते हैं और मैं स्नेहपूर्वक आपका पाद सम्मान करती हूं तो पाद संबाहन करने के समय आपकी चरणों की कोमलता का अनुभव करके मैं अपने हाथों को सर्वथा कठोर समझती हूं तो कोमल चरणों वाले रघुनंदन आप जंगल में चलोगे पैदल और मैं घर में बैठ करके आनंदोपभोग करूंगी ऐसा नहीं होगा रघुनंदन में तुम्हारे आगे आगे चलूंगी आगे आगे चलकर के तुम्हारे रास्ते में आने वाले कुश और कांटे उनको अपने पैरों से रौदती हुई रास्ता को साफ करती हुई रास्ता को चलने योग्य बनाती हुई आगे आगे चलूंगी मैं अग्र गमिष्यामि श्यामी मृदनंती कुशकंटकान इस प्रकार माता ने बहुत कुछ कहा है श्री सीता जी ने आपके आगे आगे चलूंगी मैं आपके पाने पर मैं पाऊंगी अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवतित्वयी हे रघुनंदन अयोध्या का राज्य नहीं अगर सूर्य का भी राज्य आ जाए तो तुम्हारे बिना हे नर्षार्दून मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करूंगी हे रघुनंदन मेरी तुम्हारी प्रति श्री चरणों में अत्यंत अनुरक्त हूं हे स्वामी आप चले जाओगे तो निश्चित है कि मैं मर जाऊंगी हे स्वामी मैं आपके ऊपर भार नहीं बनूंगी मुझको ले चलो मुझको यहाँ छोड़ो, मैं प्रार्थना करती दी अन्य भावाम अनुरक्त चेतम तया तो वियुक्ता मरणा निश्चिताम नयस्व मधु पुरुष याचना मेरी याचना को सफल करो मेरे स्वामी साधु पुरुष याचना मैं कभी भार नहीं बनूंगी न तो मया गुरुता भविष्यति भगवान ने सुना सुनकर के काशीते तुमने भी जंगल देखा थी अभी जंगल के क्लेशों का तुमको अनुभव नहीं है भगवान ने पूरे एक अध्याय क्या डेढ़ अध्याय में जंगल का वर्णन किया है वन के क्लेशों का वर्णन किया है लेकिन श्री सीता ने अंत उत्तर दिया प्रभो भक्ताम पतिव्रताम मैं भक्त हूं आपकी स्वामी और आप भक्त वत्सल हैं मैं पतिव्रत मैं पतिव्रता हूं और आप एक पत्नी व्रत हैं मैं दीन हूं स्वामी और आप दयालु हो ऐसी मुझको जो सुख दुख में समान रूप से रहने वाली है हे स्वामी उसको मत छोड़ो उसको अपने साथ ले चलो भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख समुख यो ने तुमरहसी का कुख दुख नी आपने कहा जंगल में आंधियां आती हैं धूल भर जाता है शरीर पर बालों में लट्ट पड़ जाती है हे स्वामी ये बवंडर की आंधियों की उठी हुई धूल है धूल जब मेरे शरीर पर आकर के लिपटेगी तो मैं ऐसा समझूंगा कि कीमती चंदन मेरे शरीर में लग रहा है महाबात समुदूतम रजो रमन तन्मन्नी चंदनं। परार्ध्यम इव चंदनम परार्ध्यम चंदनम इव मन परार्धम मने यो यो मन्ने। जो उत्तम चंदम चंदनम इव मन जो उत्तमोत्तम चंदन है उसके तरह से मैं मानूंगी हे स्वामी एक बात और बता दू आपको सोचते होंगे कि स्त्रियों को माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं जब वहां जाएगी सीता तो कहेगी हा पिता हा हाँ माता हा। ऐसा कहेगी ऐसा सोचते होंगे हे स्वामी मैं स्वप्न में भी कभी अपने माँ बाप को याद नहीं करूंगी मैं आपको वचन दे रही हूं न मातुर न पितुस्तत्र स्मरश्यामी न बेशम मैं कभी स्मरण नहीं करूंगी स्वामी गोस्वामी तो जी महाराज ने लिखा है कि जब जनकराज और श्री सुनना सी सीता जी को लेकर के अपने उटज में आते हैं तो सी सीता जी क्या सोचती हैं कि बस अब रजनी भल नही मैंने तो कहा है कि मैं कभी स्मरण नहीं करूंगी और मैं माता पिता के प्रेम में पक के यहां पर रात्रि निवास करूं ना ना ना मैं ऐसा नहीं करू हे स्वामी मैं आपके साथ जंगल चलूंगी भगवान श्रीराम ने सी सीता के उस दिव्य स्नेह को देखा अनुमे को सुना विनय को सुना ठाकुर ने तुरंत आज्ञा दिया सीते हम जानते हैं तुम कभी नहीं रुक सकते चलो मेरे साथ जंगल चलो जो कुछ भी तुम्हारा ममत्व का केंद्र है उसको दान दे दो उसको दान दे दो सीताजी प्रसन्न हो गई दोनों हाथों से लुटाने लग गई महाराज छिप प्रम प्रमुदिता देवी दातुमे व प्रचक्रम मैंने बताया कि लक्ष्मण जी कभी ठाकुर का साथ छोड़ते नहीं लक्ष्मण जी यहां भी उपस्थित हैं। यहां भी विद्यमान कुछ लोगों को दरवाजे पर बैठना चाहिए एक आध आदमी को जिम्मेदार आदमी को कि जो बाहर वाले आते हैं जो कहे दो बैठो तो मतलब कि तमाश भी लोग आते हैं तो कथा का विनाश होता है कुछ लोग वहां बैठ जिम्मेदार लोग बैठते बैठना तो, तो राम जी हाँ तो, सियाराम कथा कथा सुनने का थोड़ा लोगरण तो नहीं होता है लेकिन वहां सुन बैठ के भी कथा सुनी जा सकती है ऐसी बात नहीं हाँ जी लक्ष्मण जी महाराज साथ में थे लक्ष्मण जी महाराज ने श्री सी सीता और रामभद्र जब चलने के लिए तैयार हुए तो उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रतिपा उनका मुखड़ा आंसुओं से भरा हुआ है बास्व परकुल मुखा शोकम सोघुम अशक्नुवन सीता स भातुश्चरणउ उढ़ीड्य रघुनंदन सीताम उवाचात यशा राघवच महाव्रतम श्री सी सीता और श्रीराम को संबोधित करके कहा कि हे स्वामी हे मेरे आराध्य जुगल अगर आप लोग जंगल जाने के लिए निश्चित विचार कर ही लिए हैं तो ये लक्ष्मण फिर यहां पर नहीं रहेगा हे स्वामी हाथों में धनुष बाण लेकर मैं आपके आगे आगे चलूंगा भगवती ने कहा श्री मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा अहम ताम अनुगमिष्यामी बरम अग्रे धनुर्धरा मैं चलूंगा मैं रुकूंगा नहीं स्वामी लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ कहा है भगवान ने समझाया है लक्ष्मण यहाँ रुको मेरी मां की सेवा कौन करेगा श्री सुमित्रा की सेवा कौन करेगा गो भज्यसी कौशल्यां सुमित्रा व यशस्विनी श्री लक्ष्मण ने कहा स्वामी मुझसे बहाना मत बनाइए आप सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ शिरोमणि हैं आप जानते हैं लक्ष्मण रह नहीं सकते और स्वामी गर्भ की उक्ति है लेकिन मैं भी जानता हूं कि मेरे बिना तुम भी नहीं रह सकते हो आज तक कभी रहे नहीं तो आज कैसे रह लोगे ब्याज है बहाना है स्वामी मैं मैं जानता हूं माता कौशल्या इतने गांव हैं उनके पास अगर उनको कोई राजा न भी माने कोई राजा उनकी सेवा न भी करे तो इतने गांव हैं, इतने सेवक हैं उनके पास कि मुझ सरीखे हजारों का भरण पोषण स्वयं कर सकती मेरी सुमित्रा का भी भरण पोषण कर लेगी रघुनंदन बहाना बना कि मुझको यहां मत छोड़ो कौशल्या विव्रिया आर्या सहस्रम मधविधान पी यम सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीवीनाम इसलिए मुझे मत रोको रघुविंद्र मैं आपके साथ चलूंगा श्री राम जानते थे कि लक्ष्मण रुक सकता नहीं मैं इसको छोड़ पाऊंगा नहीं लक्ष्मण के बिना मेरा बन जाना भी अधूरा ही कैसे काम हैं जिन्हें श्री लक्ष्मण ही कर सके भगवान ने कहा जाओ प्रियजनों से आज्ञा मांग करके तैयारी करो लक्ष्मण जी महाराज को इस प्रकार से बन जाने की आज्ञा देकर के ठाकुर जी ने देखा कि ठाकुर जी के यहां के जो निज सेवक थे निज सेवकियां थी वे सब कुछ कह नहीं पा रहे हैं बड़े अनुशिष्ट हैं आदिष्ट हैं और इस समय प्रेमाविष्ट हैं ये अनुशिष्ट आदिष्ट प्रेमाविष्ट सेवक और सेवकिनिया जो-जो ज्यो श्री ठाकुर चल रहे हैं त्यों त्यों आगे चल रहे हैं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आज्ञा की अवज्ञा इन्होंने जीवन में कभी की नहीं है कुछ नहीं बोल पा कंठ भरा हुआ है आंखें भरी हुई हैं अथावी बाष्प गलाठतजीवी न जो उपजीवी श्री मानस में जब देखा ठाकुर ने निकट बुलाया इधर और भगवान की निज दास और निज दासियां ठाकुर के पास आशा लेके गई कि मुझे शायद कह दे तुम चलो कि दासी दास बुलाई बहुरी गुरु ही सौंपी भूलि कर जोरी की सबके सार संहार गुसाई करब जनक जननी की नई यहां भगवान ने बहुत धन दिया बहुत संपत्ति दी चौदह वर्ष जिसमें कट जाए इतनी संपत्ति दी और उनको एक काम सौंपा हमारा और लक्ष्मण का घर कभी सूना न रहे हमारे और लक्ष्मण के घर में दिया अवश्य जले उसकी सार संभाल करना उसकी रोज सफाई करना ऐसा करना राम जी अशून्यम कारी कार्य में कैकम यावद आगम नम लक्ष्मणस्यदेशम गृह च यदिम और उसके बाद भगवान ने धनाध्यक्ष को बुलाया राजा यहाँ धनाध्यक्ष होता है महाराज कई अध्यक्ष होते हैं कोई दानाध्यक्ष होता है कोई धनाध्यक्ष होता है दानाध्यक्ष होता है उसकी उसके कहने के अनुसार सब दान दिया जाता है धनाध्यक्ष किसकी संपत्ति किसके पास कितना है कोषाध्यक्ष वो सब उसको मालूम श्री रघुनंदन ने बुलाया धनाध्यक्ष को कोषाध्यक्ष को कोषाध्यक्ष इधर आओ मेरी संपत्ति जितनी है सब बताओ और सारी संपत्ति मेरी यहां पर उपस्थित करो रामजी सारी संपत्ति संपत्तिदम धनाध्यक्षम धनम मानीयता मम मेरा धन ले आओ और उस सारा धन आया भगवान ने ब्राह्मणों को और लोगों को सबको वितरित कर दिया वितरित सब अपना सब कुछ दे दिया कुछ भी बाकी नहीं रखा इस प्रकार से सब कुछ कर दिया एक त्रिजट नाम के ब्राह्मण आए महाराज जी और उन्होंने कहा कि रघुनंदन हम बड़े निर्धन हैं हमारी कोई स्थिति नहीं है हा? तो भगवान ने कहा कि ये लीजिए और फेंकीये जितनी दूर तक जाए उतनी दूर तक की सारी गे सारी भूमि सब आती उन्होंने महाराज कपड़ा उपड़ा सिकोर के और खूब मजे में फेंका वो बड़े दुर्बल थे हो, बड़े गरीब थे बड़े दुर्बल थे बड़े कमजोर थे वो सुदामा थे समझे न वो तो एकदम सुदामा थे महाराज जी तो उन्होंने उठा के फेंका उनमें फेंकने की शक्ति कहाँ थी ठाकुर ने अपनी शक्ति लगा दी और वो सरजू के उस पार चला गया डंडा और जब सरजू के उस पार भी बहुत दूर तक चला गया वो गर्गोत्री ब्राह्मण थे उन्होंने कहा सारी संपत्ति अब आपकी हो गई महाराज वो सरजू पाली ब्राह्मण है उनको सारी संपत्ति ठाकुर जी ने इस प्रकार से दे दी तो इस प्रकार से सब कुछ करके और फिर पूज्य पिता के चरणों की वंदना करने के लिए श्री लक्ष्मण और सीता के साथ श्री रघुनंदन अपने महल से निकल करके चल रहे हैं भगवान को पैदल जाते हुए देख करके अयोध्या के नरनारी चीतकार कर उठे उनका हृदय करुणकंदन कंदन कर उठा पदातिम सानुज दृष्टवा सीतम चना ऊचुर बहुजना वाच शोको पत चेत हम चलते थे जिनकी पीछे चतुरंगिनी सेना चलती थी आज उस श्री राम पैदल चल रहे हैं कौशल्या के महल में ही जूते खोल दिए थे बंगा उसको आगे नहीं लेंगे और ये सी सीता जिनको पक्षी भी कभी नहीं देख पाते थे आज इस जनसमूह में सी राम के पीछे पीछे चल रही यान शक्या पुरा दृष्टुम भूतई आकाश गई रपी ताम्य सीताम पश्य राजमार्ग गता जना आज सब कोई उनको देख रहे हैं ऐसा पुरवासी लोग कहते हैं देखो छह गुण तो खाली रामजी में ही देखे गए पूरी तरह से कौन सा क्या अहिंसा दया वैद्यता वैदुष्य शील दम और शम संस्यम अनुक्रोश सुतम शीलम दम शम राघव शोभयते सदगुणा पुरुष अभी बड़ा भावपूर्ण लोक है मन इसके बाद सब पूर्ववासियों ने निश्चय करना शुरू कर दिया हु? कि हमको रुकना नहीं सब महाराज जहां देखो सुबुक सुबुक करके रो रहे हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि इसी अयोध्या में आज करुणा मूर्तिमती आ गई है मूर्तिमती करुणा आ गई है सुबुक सुबुख सब सुभकारियां ले रहे हैं है सारे के सारे सब सार। इस प्रकार से राघवे नवे बने वत्श्याम हम लोग सब राम जी के साथ चलेंगे निर्णय हो रहा है हम लोग सब राम जी के साथ चलेंगे अब बने जंगल में ही रहेंगे दुख पाओगे कह निर्वृता बड़ा आनंद आएगा राम जी के साथ रहेंगे वो बन ही हमारा नगर बन जाएगा और जिसको हम छोड़ेंगे वीरान बन जाएगा है ना? बन नगर में वास तू ये राघव असमाश्च परित्यक्तम पूम संपनम हम लोगों का छोड़ा हुआ श्री रघुनंदन किस प्रकार की लोगों की बातें सुनते हुए है? आकर के श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए महल में खड़े हुए सुमन जी महाराज ने जाके कहा कि महाराज अपना सर्वस्व लुटा करके सब कुछ दान दे करके नर्षार्दूल श्री रघुनंदन आपके चरणों में आज्ञा प्राप्त करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं आना चाहते हैं महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने कहा मेरी सारी रानियां बुलाई जाए सबके साथ में श्री रघुनंदन को देखूंगा भावना तो ये थी महाराज आचार्यों ने कहा है कि आज रघुनंदन के चरणों में साढ़े तीन सौ रानियों को लेकर के और ये प्रार्थना करूंगा कि रघुनंदन एक कैके ही के, के कहने से तुम जंगल जा रहे हो और साढ़े तीन सौ तुम्हारी माताएं तुम्हारे लिए करूण केंद्रित हो रही हैं क्या इनको तुम तो छोड़ दोगे इसलिए साढ़े तीन माताओं को बुलाया पहले अर्ध सप्त सता प्रमदास्ताम्रलोचना कौशल्याम माता कौशल्या भी आई कौशल्याम परिवार याथ शनैर जगमूर्धत चक्रवर्ती जी ने कहा बुलाव मेरे लाल जी को और राम जी जब आए दरवाजे पे प्रविष्ट हुए चक्रवर्ती जी अपने आसन से उठ करके दौड़े महाराज सारी सारी स्त्रियों के साथ स राजा पुत्र मायांतम दृष्टवा चारात कृतांजलिम उत्पाता सनात राम जी कैसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं पिता के घर में ऐसे प्रविष्ट हुए रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम उपदेश दे रहे गुरुजनों के स्थान में कैसे जाओ छाती कड़ी करके मच अंजलि बद्ध होकर के प्रविष्ट करो उत्पाशा उत्पाता सनात पूर्णम आरत स्त्री जन संवृतः सारी स्त्रियों से घिरे हुए महाराज श्री रघुनंदन के आगे चले जब आगे चले महाराज जी क्या ही अच्छा होता वह भी एक दृश्य होता भले ही करुणा का होता भले ही श्रीराम न रुक पाते लेकिन एक बात सुनने को मिल जाती लेकिन सुनने को मिल न पाई श्री राम के पास पहुंचने के पहले पपात भूमि मूर्छिता मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। महाराज चक्रवर्ती जी के जमीन में गिरते ही चारों तरफ करुण चंदन शुरू शुरू हो गया सारे तीन माताओं की करुण ध्वनि सुनी सुनाई पड़ी भगवती सीता सुसुख पड़ी लक्ष्मण सुसुख पड़े श्री राम जी सुसुख पड़े श्री राम सीता लक्ष्मण रोते हुए चक्रवर्ती जी को उठा करके किसी प्रकार बिठाते रामजी तम परिस बाहुभ्याम ताब राम लक्ष्मण पर्यंक के सीतया साधम रुदंत समवेश पलंग पर रोते हुए श्री सी राम सीता लक्ष्मण अपने आंसुओं से चक्रवर्ती जी का अंतिम अभिषेक करते हुए श्री सी सीता लक्ष्मण उनको लाकर के पर्यंक पर बिछाते हैं कहते हे राजन हे स्वामी मेरी त्रुटि को क्षमा करें मैंने बहुत रोकना चाहा, लेकिन ये सीता लक्ष्मण रुक नहीं पाए अंत में हमको इनको आज्ञा देनी पड़ी है चक्रवर्ती नरेश अब हम दोनों के साथ जंगल जा रहे हैं आपकी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर हैं स्वामी हमको आज्ञा दे कैद अभिनंदन मैं तो इस कैके के वचन से मूलित हो गया ये ठीक है कि मैं अपने कुल में दाग नहीं लगाना चाहता है ये ठीक है कि मैं प्रतिज्ञा करके तुमको बलात् रोकना नहीं चाहता यह ठीक है रघुनंदन मैं अपने रहुकुल की कीर्ति पताका को ऊंचे ले जाना चाहता हूं लेकिन यह भी ठीक है रघुनंदन कि तुम समर्थ हो मुझको बंधन में डाल करके राज्य का उपभोग करो। ये मेरी आज्ञा है ऐसा अयोध्या तुम्हें वाद्य भव राजा इसी इसी मुहूर्त जो मुहूर्त मैंने सोचा है इसी मुहूर्त में राजा बनो लेकिन यमाम मुझको बंधन में डाल दो मैं भी निर्दोष रहूंगा और तुम राजा भी हो जाओ सीराम ने कहा पूज्य पिता मैं राज्य नहीं चाहता मैं सुख नहीं चाहता मैं पृथ्वी नहीं चाहता तो तुम चाहते क्या हो मेरे लाल मैं चाहता हूं कि मेरा पिता सत्यवादी हो मैं चाहता हूं कि आने वाला समाज आने वाला युग कल्प कल्पांतर प्रणयांतर लोग कह कि राम सत्यवादी महाराज दशरथ के पुत्र थे जिन्होंने पुत्र को छोड़ दिया लेकिन सत्य का परित्याग नहीं किया मैं ये चाहता हूं राज्य राज्यक्षाम न सुखम न च मेदिनीम अहम सत्यमिछाम नांद्रतम पुरुषर सभ और फिर केवल आपकी ही बात तो नहीं है आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए तो रास्ता निकाल लिए लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का रास्ता क्या होगा हे पिता हे धर्मात्मन हे सत्यसंध आप अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना चाहते सूर्य कुल कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए आपका पुत्र राम कैसे अपनी कीर्ति नष्ट कर देगा अब तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली और जब तक मैंने प्रतिज्ञा नहीं की तब तक माता ने आपके दुख का कारण नहीं बताया है सवेरे आपने सुना होगा तो अर्थ तो यस्मि कई के या बनम गच्छेति राघव मया चोक्तम व्रजामी तत्सत्यम अनुपालये इसलिए मैं रुकूंगा नहीं पिताजी मैं तो जाऊंगा मैं जाऊंगा और ऐसा कहते हुए श्री राम को और भी बहुत कुछ कहा है ऐसा कहते हुए श्री राम को चक्रवर्ती जी ने अपनी भुजा पास में आशृष्ट किया है और आश्रष्ट करके ही मूर्छित आलिंग्य पुत्र सुविनष्ट संज्ञ भूमि गिचे किंचित इस प्रकार से जब चक्रवर्ती जी मूर्छित हुए तो कल चक्रवर्ती जी नहीं मूर्छित हुए महाराज चक्रवर्ती जी का सहायक चक्रवर्ती जी का साथी शरीर और छाया की तरह रहने वाला आप समझ गए होंगे एक ऐसा महापुरुष है जो चक्रवर्ती जी की छाया की तरह है जो चक्रवर्ती जी का परम विश्वस्त है जिसने चक्रवर्ती जी का साथ कभी छोड़ा नहीं आप समझे सूत जी महाराज जी मूर्छित हो गए जी महाराज जी मूर्छित हो गए मूर्छित होने के बाद जब उनकी चेतना लौटी श्री सुमंत तो अपना सिर धुनने लग गए सिर पीटने लग गए जब व्यक्ति को उपाय नहीं सूचता कुछ तो व्यक्ति क्या करता है सिर पीटता है हु? दतो निधु या सहसा सिरों निस्वस्य, सिर पीट रहे हैं सिर हाथ से हाथ मिल रहे हैं दांत कटकटा रहे हैं क्रोध की सीमा नहीं है पाणिम पाणव विनिष्प दंतान कटकटाइए आख आंखों में क्रोध आ गया रक्त हो गई, नेत्र ब्रिकटी बंक हो गई और फड़कने लग गये सी सुमंत ने कहा अरे कुलनाशिनी, नाशिनी श्री कही कही थे तू पति है तू कुलनाशिनी है ऐसा मैं मानता हूं पतगिनीम तो महम मन्नी कुल अग्नीम सुमंत जी का बड़ा लंबा लंबा यहां पर उनकी उनका उद्बोधन है कि कैके तो ने कुछ नहीं सुना कि तू अपनी मां की तरह आज मैं समझ गई तू अपनी मां की तरह है इनकी मां की स्थिति यह है महाराज जी इनके पिताजी से कैके के पिताजी को तो किसी महात्मा ने एक मंत्र एक विद्या बताई कि जिस विद्या से वो पक्षियों की पशुओं की आवाज को जान जाते तो एक दिन लेकिन कह दिया कि इसको किसी से बताना नहीं तुम मर जाओगे एक दिन रात में सो रहे थे उसी समय एक जिम बना जीव की आवाज सुनी और उसने कुछ ऐसा कुछ कहा कि इनके मुखड़े पर हंसी आ गई अब पत्नी ने पूछा कहीं कही ये माने आप क्यों हंस रहे हैं जिन्होंने बताया कि अगर मैं बताऊंगा देवी तो मैं मर जाऊंगा तुम भले मर जाओ लेकिन मुझको बताओ तुम मर जाओ भले लेकिन मुझको बताओ तो श्री कई कई के पिताजी गए उन्हीं के पास महात्मा के पास कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है अब मैं क्या करूं है? उसको बता दूं तो कहे जो मर जाए चाहे नष्ट हो जाए तुम उसको बताना मत मृतम ध्वंसताम वे वे माशंशीष तम पते अब वहां से आए उन्होंने उसको बताया नहीं महाराज कह तुझा मर मैं तो तेरु उसको उसका परित्याग कर दिया महाराज जी इस प्रकार से श्री भारे सुमंत जी महाराज कह रहे हैं कि हे कह गयी वास्तव में तुम अपनी माता की तरह हो कि चाहे तुम्हारा पति मर जाए चाहे जो कुछ हो जाए तुमको तो अपना स्वार्थ संपन्न करना है इस प्रकार से रामजी श्री चक्रवर्ती महाराज जी संज्ञा में आ गए चेतना में आ गए चक्रवर्ती जी ने कहा सुमंत मेरी आज्ञा है श्री राम के साथ चतुरी सेन जाए हाथी सवार जाए घोड़े सवार जाए रथ रत जाए रथी जाए पैदल जाए सारी राज्य की खजाना जाए ये जाए वो जाए राज्य की सारी सामग्री एक अध्याय बने राज्य की सारी सामग्रियां इनके साथ जाए श्री कही कहीं निकाय नहीं जाएगा श्री कही कही निकाय नहीं जाएगा तुम्हारी बेटी तुम्हारे आपके खानदान में एक बाप ने अपनी बेटी को छोड़ा है गा है देश निकाला दिया है उसी तरह से श्रीराम जाएंगे कल मैंने कथा सुनाई थी आपको आपके ही खानदान में महाराज सगर ने अपने बेटे असमंजस को निकाल दिया है देश निकाला दे दिया उसका नाम भी नहीं दिया उसी प्रकार से श्रीराम को आपको जंगल भेजना है महाराज चक्रवर्ती जी के एक बड़े वृद्ध मंत्री थे महाराज बड़े वृद्ध उनका नाम था सिद्धार्थ बड़े निर्भीक थे कई कई जबान को तारा लगाओ अब तक मैं चुप था लेकिन इस अनर्थ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं तुमने असमंजस को और श्रीराम का कुंभ को बराबर कर दिया असमंजस ने पाप किया था अयोध्यावासियों के बेटों को लेकर के समुद्र में डाल देता था।, था वो मर जाते थे लोग चीतकार करते एक अपराध बताओ श्रीराम का कोई बता दे अगर एक अपराध सिद्ध कर दो कैके ही तो श्रीराम जंगल जाए हम लोग समझका अनुमोदन करेंगे है कोई अपराध बहुत कुछ कहा सिद्धार्थ ने लेकिन कैके ही तो ज्यो की थी ज्यो की थी राम किम करो पापम ये नहीं वम ऊपर उद्यते ऐसा कहा है महाराज जी महामात्र वचसुत्वा रामो दशरथम तदा महामंत्री श्री सिद्धार्थ की बात को सुनकर के श्री राम जी ने कहा है पिताजी आप क्यों देना चाहते हैं ये चतुरंगिनी सेना ये खजाना ये लाव ये लस्कर ये सब क्यों देना चाहते मुझे तो जंगल जाने दीजिए एक व्यक्ति था वो उसने, उसने हाथी बेचा हाथी समझते हैं उसने हाथी और हाथी लेकर के जिसको बेचा था जब वो जाने लगा तो जिसने हाथी बेचा था कह रुक जाओ क्या कि मैंने हाथी बेचा है हाथी के गले की शिकन नहीं बेची है बंधन नहीं बेचा है ये बंधन मुझे कितना मूर्ख था वो है कि हाथी को बेच दिया और एक उसके गले की रस्सी का लोभ संवरण नहीं कर पाया इतना बड़ा हाथी उसको बेचा हे पिताजी जब आपने हाथी बेच दिया जब आपने रामशरी के हाथी को बेच दिया जंगल भेज दिया तो आप उसके पीछे कक्षा ये बंधन क्यों डाल रहे ये बंधन ही है बाद धन्य हो रघुनंदन यो ही दत्वाद्युप्रेष्ठम कक्षाया मन रज्जुस्नेहेन किम तस् त्यजत कुंजरोम म हाथी गोस्वामी जी कहते हैं हा रघुनंदन हम जानते हैं आप हाथी श्री राम जी गोस्वामी जी और कह रहे हैं नवगयंद गयंद नव गयंद मन राज अला समान छूट जान बन गमन सुनि पूरा अनंद अधिकां इस प्रकार से मुझको कुछ नहीं चाहिए मुझको तो खंती पिटारी किसी बैरागी से पूछोगे तो बता देगा है न मुझे तो खंती पिटारी छिपिया यही सब चाहिए और बल कर वसन चाहिए और कुछ भी मैं नहीं लेना चाहता सी कैखी ही जी ने सब ला कर के सामने रख दिया सब तैयार कैखे ही जी ने सब ला करके सामने समय बीता है रात भर का रात भर का समय बीता है तैयार करने वाली तो है ना दुष्टवा आपको याद होगा अरे वो दुष्टवा नाम क्या लिया उसका हा? उसने सब तैयार करके महाराज भिजवा दिया किसी तरह से और सब बलकल वसम सब कुछ तैयार है महाराज सब तैयार और लाकर करके उसने सामने रखा बलकल वसम को श्री राम जी ने धारण किया है कौशे वस्त्र को लक्ष्मण जी महाराज ने अनुसरण किया श्रीराम लक्ष्मण ने वलकल वस्त्र पहन लिया भगवती श्री जनकनंदिनी इस वलकल वस्त्र को लेकर के उसको कंठ में रखती है कहती क्या करूं इसको कृत् कंठे स्म साचीरम एकम आदाय पाणी एक वलकल वस्त्र को लेकर के कंठ में लेकर के रो रही इसलिए नहीं रो रही है कि मुझे जंगल जाना है इसलिए नहीं रो रही है कि कब से साठी को उतारना है नेत्रों की भाषा में कहा रघुनंदन मुझे गलत मत समझना मेरे आराध्य मैं रो इसलिए रही हूं कि आपने मुनियों के साथ रह करके बरकल पहनना सीख लिया है और मैं छह वर्ष की थी तभी आपके चरणों में आ गई मुझे बरकल वसंत कैसे पहना जाता है कहां पहना जाता है इसका अभ्यास इसका ज्ञान नहीं है हे रघुनंदन मुझे वस्त्र पहनना सिखा दो रामजी कृत्वा कंठेम साचीरम एक मादाय पाणी नाम श्री रघुनंदन उठे और उसी कौशेर साची के ऊपर साड़ी के ऊपर ठाकुर जी ने उस वस्त्र को पहनाया तो इस तरह से इसको पहना जाता है रामजी रामम प्रेक्षित सीताया बधन चीरमुत्तम चीरम बबंध चीरम सीता कौशेय कौशेयो परिस्वयम स्वयं पहना रहे और उसकनंदिनी को चीर पहनाते हुए श्री रघुनंदन को देख करके सारा सारा महल रो पड़ा है गीतकार करी मैथिली क्षण की एक लाइन बड़ी खीमती है मुझे भूलती नहीं बहुत ईब्टी लाइन है मैथी समझी गई मैया कौशल्या ने जब देखा है यहां पर आपको मालूम है मैया कौशल्या ने जब देखा सी सीता को हाथ में बलकल लेकर के पहनते हुए सीते इसको मत छू हाथ हटा ये बलकल है मृदु तम तेरे करतल हैं यदि ये छू भी जाएंगे छाले पड़ पड़ जाएंगे सारे लोग रो पड़े हैं करूण से सारा महल भर गया अगर मुझसे पूछोगे तो जड़ दीवाल भी रो रही है ये फानूस भी रो रहे हैं ये साज सज्जा भी रो रही है ये सामग्रियां भी रो रही हैं। मुझे पागल पागलमत समझना मैं आपसे ठीक राम के वोग में चेतन रोवे तो खास बात नहीं है श्रीराम के वियोग में जड़ भी जड़ भी दन कर रहा है आपको बताऊं जिसने जीवन में कभी रोया नहीं जिसके आंखों में शोक के आंसू कभी आए नहीं जो संसार की निश्वरता का जिसको परिज्ञान है श्रीराम के अतीत अनागम के चरित्र का जिसको कर्तलगत आमलक के समान परिज्ञान है जो जानते हैं कि श्रीराम को जाना है जो जानते हैं कि श्री राम को ये कार्य करना है आप समझ रहे ऐसा महात्मा भी रो पड़ा आज महात्मा वशिष्ठ, करुण कंधित हो उठे राम जी रो पड़े। और तो सब रो ही रहे थे निवार्य सी चीरे गृह ते तु तया सवासो नृपतेर गुरु नृपतेर गुरु सवास कहा यहाँ आचार्यों ने भाव किया है कि वशिष्ठ नहीं कहा आज नृपतेर गुरु कहा है भाव कि वशिष्ठ की तो सब वशिष्ठ का तो सब कुछ वश में है वहां रुदन कहाँ वहाँ रुदन कहाँ वहाँ कर्ण चंदन कहा ये कौन रो रहा है कि दशरथ का गुरु रो रहा है जो राम को पुत्र की तरफ या जाता है आज, आज वो रो है राम जी निवार्य सी काम श्री वशिष्ठ जी का कई श्लोकों में बड़ा विचित्र संवाद है महाराज बहुत विचित्र किसी वैष्णव भावक्ता से कभी सुनना है समझे मैं तो उसको प्रणाम कर रहा हूं एक श्लोक कह करके श्री वशिष्ठ महाराज ने कहा है के कि कह वह राष्ट्र नहीं होगा जहां राम राजा नहीं होंगे जहां राम राजा नहीं होंगे वह राष्ट्र नहीं होगा और वो जंगल राष्ट्र हो जाएगा जहां राम निवास करेंगे नहीं तदविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति तद्वनम भविता यत्र यमो निवस्यति अरे कैके अरे क्रूर अरे अरी कटुभाषिणी देख श्री जी जंगल जा रहे हैं राम जी के साथ कौन जाना चाहता है पशुव्याल व्याल विजान ये पशु जा रहे हैं ये ब्याल जा रहे हैं ये हिंसक प्राणी जा रहे हैं ये मृग जा रहे हैं ये पक्षी जा रहे हैं ये सब सबके सब जा रहे हैं देख कैके ही ये सब सबके सब जा रहे हैं अभी मैंने कहा रहा कि जड़ भी प्रेमाभिभूत है कैके ही जरा वृक्षों की डालियों को देख ये वृक्षों की डालियां उसी ओर मुक्त किए हुए जिस ओर रघुनंदन जा रहे हैं पाद पांच तदुन्मुखान इन वृक्षों के नीचे ढेर सारे सूखे पत्ते पड़े जानो वृक्ष सूखे पत्तों की बहाने करुण क्रंदन करके असुवर्षण कर रहे महाराज श्री वशिष्ठ ने बहुत कुछ कहा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा सारे लोग चीतकार कर उठे हैं महाराज सुमंत श्री श्री चक्रवर्ती जी ने कहा सुमंत औपबाह्यम रथम युक्त रथ तैयार करो रथ तैयार करो उसमें उत्तम उत्तम घोड़ों को जोतो औपबाह्यम रथम औपबाह्य रथ का मतलब कि रथ दो तरह का होता है लड़ने वाला रथ अलग होता है और सवारी करने वाला रथ अलग होता है हुँ? यहां पर औपबाह्यम उसमें बड़ा सुख मिलता है उसमें सोने का भी साधन रहता है औपबाह्यम रथम युक्त जाओ रथ को तैयार करके लाओ इस प्रकार से जो श्री राम चलने के लिए तैयार हुए पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया है महारानी कौशल्या श्री सीता जी को उठाकर के हृदय में लपेट लेती हैं। श्री कौशल्या जी ने बड़ी लंबी चोरी शिक्षा दी है कई श्लोकों में श्री राम जी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं सारे 300 माताएं उपस्थित हैं और लोग भी उपस्थित हैं कि एक जगह रहने के कारण राम जी कह रहे हैं एक जगह रहने के कारण मुझसे कोई गलती हो तो हे माताओं मुझको क्षमा करना मैंने कोई अकरणीय कार्य कर दिया हो ये हे माताओं मुझको क्षमा करना मैंने अज्ञान बस कोई काम कर दिया हो तो मुझको क्षमा करना संवासाद परुषम किंचित अज्ञादी सब क्षमा करीराम ऐसा कह रहे थे सारे लोग रो रहे थे महाराज श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में पुनः प्रणाम करके श्री रघुनंदन जाने के लिए तैयार हुई लक्ष्मण जी महाराज ने भी प्रणाम किया है श्री नंदिनी ने भी प्रणाम किया है और बगल में खड़ी हुई कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया श्री सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया जब सुमित्रा के चरणों में श्री लक्ष्मण प्रणाम करने लग गए तो सुमित्रा ने उठा के हृदय से लगा करके कहा लक्ष्मण घर कभी याद मत करना घर कभी याद मत करना मां को कभी याद मत करना रामम दशरथं विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम श्री को दशरथ दस, समझना सी सीता को सुमित्रा समझना जंगल को अयोध्या समझना अगछता तो यथा सुखम जाओ बाहर निकले हैं रथ तैयार कर दिया है श्री सुमन जी महाराज ने सुमन जी ने कहा चक्रवर्ती जी की आज्ञा है आप रथ पर चढ़े भगवान रथ पर चढ़ के चल पड़ी जब भगवान रथ पर चढ़ के चलने के लिए तैयार हुए सारा नगर मूर्छित हो गया सारी सेनाएं मूर्छित हो गई मैं आपसे बताऊं हाथी चिग्घाड़ करते हुए आंखों में सुवर्षण करते हुए क्रुद्ध होकर के दौड़ रहे हैं मेरे राम नहीं जाएंगे मेरे राम नहीं जाएंगे घोड़े ही हिलाते हुए सीराम की ओर दौड़ रहे हैं मेरे राम नहीं जाएंगे बभुव नगरे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च तत्समाकुलभ्रांतम मत संकुपित दीपम हय सिंचित निर्घोषम पूरम आसीम महासवनम अब उस नगर में कितना बड़ा करुण केंद्र हुआ होगा इसको जरा आप सोचें आदमी नहीं रो रहे हैं नगर रो रहा है चेतन नहीं रो रहे है जड़ रो रहा घर के लोग नहीं रो रहे हैं घर की दीवारें रो रहे हैं केवल मनुष्य नहीं रो रहे हैं घोड़े रो रहे हैं हाथियां रो रहे हैं केवल पशु नहीं रो रहे हैं पक्षी रो रहे हैं उस नगर में कितना बड़ा शोक है मैं इसको प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं आगे जब श्री रघुनंदन रथ पर चढ़कर करके चलने लगे पूर्ववासी ने कहा राम हम तुमको नहीं जाने देंगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे मेरे सु मेरे आराध्य रथ पर चढ़ के रथ पर चढ़ गए महाराज कोई अगन लग रहे कोई इस बगल कोई इस बगल कोई इस बगल रथ पर तिल धरने की जगह नहीं है लटक गए सब महाराज रथ पर लटक गये हो हाँ पार्श्वतः पृष्ठ तस्पी लंब मानास सब लटक गए है? अब जब सब लटक गए इधर उधर अब ज, तनिक भी जगह बची नहीं तो जो नीचे वाले थे रुक जाओ सुमंत रुक जाओ सुमंत सारथी रुक जाओ रथ मथा को संयच अच्छा बाजी नाम रश्मीन अगर जाना ही है तो धीरे धीरे चलो सुन गया शनि शन ही बुद्धि कहते हैं अब इनका मुख देखने को मिलेगा मेरी सामर्थ्य जाने की है नहीं रुक जाओ ये मुखरा देख लेने दो अभी मेरे लिए दुर्दर्श हो जाएगा इनके जाने के बाद हम बचेंगे नहीं मर जाएंगे मुझे देख लेने दो मुखम द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शन नो भविष्य मुझे बड़ा अध्यावक प्रसंग है चक्रवर्ती जी को संज्ञा हुई है चेतना में आए हैं जब राम चले तो मूर्छित हो गए थे चक्रवर्ती महल से निकल करके बाहर राम रुक जाओ राम रुक जाओ ऐसा करके दौड़ी, उधर देखो वस्त्र की संभाल नहीं बालों की संभाल नहीं जिसका घूमट कभी नीचे आया नहीं था वृद्धा माता दौड़ती हुई चली आ रही है, राम रुक जाओ राम पुत्र द्रक्ष्यामी ब्रुवं गृहाजावृतस्त्री तथारुद्ती कौशल्या रथं तमंधा ने कहा सुमंथ जल्दी हाँ, जल्दी हाँ को देखा नहीं जा रहा है जल्दी हाँ को रज को जल्दी भी चलो चक्रवर्ती जी कहते रुज्जा और सुमंत्री ति राजा चुक्रोश या राघव आ सुमंत्र के सामने समस्या है चक्रवर्ती जी कहते रुजा और अभिनंदन कहते चलो चक्रवर्ती जी खड़े हो गए मंत्री ने कहा महाराज आगे मत जाइए आगे जाइएगा तो राम जी जल्दी नहीं लौटेंगे रुक जाइए राम जी चौदह वर्ष के बात को लौटा चक्रवर्ती जी की चरण स्तंभित हो गए ये ठीक है कि मैं मर जाऊंगा ये ठीक है कि श्री राम जी का दर्शन अब मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन जैसा ही मंत्री कह रहे हैं अगर मेरे दूर जाने से रामजी देर में आएंगे इन माताओं को कैसे दर्शन हुँगे? इन प्रजाओं को कैसे दर्शन होंगे ऐसा सोच करके चक्रवर्ती जी रुके एकदम रुके इत्यमात्या महाराजम ऊंच दशरथम बचा तेषा बच सर्वगुणोपन्न प्रस्विन्न गात्र प्रविष्ण रूप निशम्य राजा कृपण स्वरियो खड़े अपने लालजी के रथ को जाते हुए देख रहे हैं रथ को जाते देख रहे हैं रथ चला गया आंखों से ओझल हो गया रथ आंखों से ओझल हो गया रथ से उड़ने वाली धूल भी अब नहीं दिखाई पड़ रही है श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं अब तो ये धूल भी दिखनी बंद हो गई न पश्यती रजो प्य जब राम चले तो रथ ही राम मालूम पड़ रहा था देना जब श्री राम चले तो ये रस ही मालूम पड़ता था, था मेरे राम जा रहे। जब रथ चला गया तो धूल ही राम मालूम पड़ रही अब तो धूल भी दिखनी बंद हो गई ऐसा कह कहकर कि राजा फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी न पश्यति रजोप्य यदाराम भूमि पदार्थ निषण पपात धरणी तले सड़क पर गिर पड़े सड़क पर गिरे हुए महाराज को चक्रवर्ती जी को उठाने के लिए दाई और श्री कौशल्याजी आ गई शीख कहके ही जी आ गई महाराज चेतना में आ गए मच्छू मेरा स्पर्श मत कर कह के ही माम कांगा डिम्बा स्प्राक्षी मेरे अंगों को मच्छू मैं तुझको देखना नहीं चाहता मेरी आंखों से दूर रह जा नहीं त्वाम दृष्टुम इच्छाम तू मेरी पत्नी नहीं है मेरी कुछ नहीं न भारिया नी तू क्या है तू केवल स्वार्थ परायणा है और कुछ नहीं है केवलार्थ पराम हितवाम त्यक्त धर्माम धर्मांजान्य हम राजा धूलधूषण धूलधूषण से महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा है मुझको कौशल्या जी के महल में ले चलो अन्यथा मुझे शांति नहीं मिलेगी कौशल्या राम मातुर्नयन तुम सी कौशल्या जी के महल में चक्रवर्ती जी आए ठाकुर जी के ध्वंसों को देखा ठाकुर जी के पादत्राण को देखा जूतियों को देखा ठाकुर जी के एक एक वस्तुओं को देखा भुजा उठा की चिल्लाने लग गई हराम तुम छोड़ करके मुझको चले गई तत्व दृष्टवा महाराजो भुजम उद्यम्य वीर जवान उच्च उच्च स्वरेण प्राकोष अब क्या कहकर के चिल्लाएं हैं ये कहने की सामर्थ्य मेरी नहीं है मैं इसको करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं कौशल्या जी का बहुत लंबा विलाप है यहाँ पर एक सर्ग, एक सर्ग में कौशल्या जी का बिलाफ सुमित्रा जी ने श्री कौशल्याजी को आश्वासन दिया है वह अभी एक सर्ग। में है सुमित्रा जी के आश्वासन करने के बाद अब आगे प्रसंग दूसरी तरफ मुड़ रहा है श्री राम जी महाराज अपनी प्रजा को समझा रहे हैं आप लोग लौट जाओ आप लोग लौट जाओ हुँ? मेरा भरत राजा होगा मेरा भरत बहुत अच्छा है मेरा भरत उम्र में तो बच्चा है लेकिन ज्ञान में वृद्ध ऐसे भरत किए राज्य में तुम लोग सुखी रहोगे ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदुवीर्य गुणान्वित अनुरूप सवो भरता भविष्यति की तुम्हारे सारे भय को दूर कर देगा वो तो तुम्हारे अनुरूप स्वामी होंगे ऐसा ही कह रहे कि एक करुण प्रसंग और बड़ा विलक्षण आ रहा है भगवान सामर्थ्य देश को कहने की इच्छा है कहीं बड़ा करुण प्रसंग है राम समझा करके रथ प्रचार कर करके चल ही रहे थे कोई लौटा नहीं आज श्री राम जी के समझाने की किया व्यर्थ इस रिश्ते में देखते क्या है कुछ बुद्धे चले आ रहे हैं जिनका सर कांप रहा है जिनका शरीर कांप रहा है जिनका हाथ कांप रहा है जिनकी दाढ़ी बहुत सफेद है वो वृद्ध चले आ रहे हैं दौड़ते हुए चले आ रहे हैं वो तीन प्रकार से वृद्ध हैं उम्र में वृद्ध हैं ज्ञान में वृद्ध हैं तप में वृद्ध हैं मैं तो कहता हूं भाव में वृद्ध है भक्ति में वृद्ध है अनुराग में वृद्ध है वियोग सहन की व्यथा में वृद्ध है सब प्रकार से वृद्ध हैं महाराज जी चले आ रहे ब्राह्मण चले आ रहे हैं वेदपाठी ब्राह्मण चले आ रहे चले आ रहे हैं ब्राह्मण चले आ रहे हैं वय सिरसा सर काम दूराज ऊंचू ई ईदम बचा चल रहे हैं दौड़ रहे हैं पकड़ नहीं पा रहे हैं दूर से कदे घोड़ो रुक जाओ घोड़ो रुक जाओ तुम्हारी बड़ी बड़ी कान हैं जितने कान वाले हैं उनमें सबसे बड़े तुम्हारे कान तुमको अपने कानों से सुनना चाहिए कर्णवंती ही भूतान विशेषेण तुरंगमा विशेषण तुरंगमा कहने का भाव एक अर्थ तो साधारण है कि कान वाले तो बहुत से घोड़ों के कान विशेष करके लंबे एक अर्थ तो साधारण विशेषण तुरंगमा हा आचार्य लोग कहते हैं विशेषण कहने का भाव कि तुम साधारण घोड़े नहीं हो हे घोड़ों हम जानते हैं हम अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं तुम साधारण घोड़े नहीं हो तुम तो श्रीराम के साथ साकेत में रहने वाले जब तो श्रीराम साकेत को छोड़कर के अयोध्या के दराधाम में अवतीर्ण होने के लिए पधारते हैं तो दिव्य विभूतियां उनके साथ आती हैं उन्हीं में तुम भी आती है। इसलिए तुम हमारे हृदय की बात समझो और समझ करके रुक जाओ और भी विलाप कर रहे हैं सब ब्राह्मण भगवान ब्राह्मण प्रिय परम ब्राह्मण्य भगवान जब देखे कि ब्राह्मण दौड़ते हुए चले आ रहे हैं एकदम रथ से कूद पड़ेगा सुमंत जी रथ रोकिए कहने का अवसर ही नहीं मिला हा आपको कहा लिखा है कि अवेक्ष सहसा रामू रथात अवतार कूद पड़े कूद पड़े ठाकुर अ पदभ्याम एवं पैरों से चलने लग गई पैरों से चले क्यों ऐसा कर रहे न घृणाचक्षु घृणा मरे कृपा दया गया ठाकुर की नेत्रों में कृपा बरस रही है महाराज उस कृपा दृष्टि से कृपा दृष्टि वाले ठाकुर समर्थ नहीं हो सकी कि हम व्रत पर चढ़ करके चले और इतना ही नहीं महाराज ठाकुर चल कैसे रहे सियाराम चल कैसे रहे सन्निकृष्ट पदन्यासाह वो छोटा छोटा कदम रख रहे हैं बुद्धे हैं बुद्धी उन वृद्धों को दौड़ना न पड़े इसलिए सन्निकृष्ट पदन्यासाह भगवान ने प्रार्थना की कि आप लोग लौट जाएं जाए रघुनंदन वहां पर क्या रखा है किसकी रक्षा करनी है वहां पर लोग घर के में दो ही बातों की परवाह करते हैं एक तो स्त्री की रक्षा करनी होती है गृहस्थ को और दूसरे धन की रक्षा करनी पड़ती है मेरा धन क्या है वेद वो वेद मेरे हृदय में है और मेरी स्त्रियां अपने चरित्र के द्वारा वो रक्षित हैं उनको किसी कवच की आवश्यकता है ही नहीं राम जी कहते हैं कहते हैं हृदय स्वतिषंते वेदा न परम धनम वसन वस्य गृह स्वे दाराश्चारित्र रक्षिता इसलिए हे रघुनंदन हम तुम्हारे साथ चलेंगे हम बुद्धि बनाकर के आए हैं हमारे निश्चय को कोई हटा नहीं सकता जहां तुम रहोगे वही हम रहेंगे पुनर्न निश्चय कार्य तदगत सुकृता भगवान चल रहे थे भगवान को ऐसा मालूम पड़ता है कि अब भगवान रुक जाएं भगवान का वारण करने के लिए यात्रा रोक देने के लिए तमसा नदी भी सामने आ गई राम जी दृश्य तमसा तत्र श्री बाल्मीक जी लिखते हैं वारा दीव राघवम श्री राघव जी ने विश्राम किया तमसा नदी के किनारे सब थके हैं और सबको विश्वास है कि राम जी हमको छोड़ेंगे नहीं बच्चे बूढ़े जवान सब के सब महाराज जी मैंने बच्चा जरा सा भूलते कह दिया उसका प्रमाण नहीं मिलेगा लेकिन हाँ बच्चे भी बच्चे बूढ़े तो भी मैंने बताया बच्चे बूढ़े जवान सब थक करके सो रहे सो रहे कैसे सो रहे हैं महाराज जी तकिया बनाया है तकिया क्या बनाया है कभी आपने देखा होगा वृक्षों के नीचे एक जड़ निकल जाए, उस जड़ का तकिया बना करके सब रो सो रहे हैं महाराज सब सो रहे वृक्षों का तकिया बना भगवान कहते हैं लक्ष्मण राम जी नहीं सो रहे राम जी उठ करके टहल रहे लक्ष्मण देखो इनको देखो ये सारी दुनिया की अपेक्षा करके केवल मेरी उपेक्षा करके मेरे साथ चल रहे हैं अस्मद व्यापेक्ष सौमित्र निर्व्यपेक्षा गृहेस्वी वृक्ष मूलेशु संसा पश्य लक्ष्मण सांप्रतम देखिए इसमें एक दृष्टि दे रहा हूं विशेषता तो नहीं कर पाऊंगा कि अपेक्षा और उपेक्षा के पीछे उपसर्ग लगा दिया है अस्मद्यपेक्षा सौमित्रे अन्यपेक्षा हैं? रामजी वृक्ष मूले सुसंसत्तान् पश्य लक्ष्मण सांप्रतम सुमन को बुलाया सुमन महाराज इनको फिर इस तरह से न सोना पड़े इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप रथ को हाकि भगवान रथ के बड़े पंडित है महाराज रथ रथ रथ चलाने की विद्या में बड़े पंडित हैं भगवान ने कहा रथ को पहले उत्तर ले जाइए फिर इधर ले जाइए फिर उधर ले जाइए फिर वहां से दक्षिण आइए ताकि लोगों को मालूम न पड़े कि हम किधर गए ऐसा कहिए जाइए रथ मारू ही अगछा महा फिर हम चलेंगे पंथानम अकुतो भयम इस तरह से रामजी सुमन जी, जी महाराज को आज्ञान दिया खोज मारी रथ कहू ताता आन उपाय बनी ही नहीं बाता खोज को मार दो उदमुख प्रयाथ मारूह सारथे इस तरह से जाइए इस प्रकार से श्री सुमन जी महाराज ने आज्ञा का पालन किया है और रथ पर चढ़ करके ठाकुर प्रस्थान कर गये प्रातः काल लोग जगे हैं और जग करके चारों तरफ खोजते हैं श्रीराम को श्री राम को पाते नहीं बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं अरे बैर नींद तुझे धिक्कार है धिगस्तु खलु निद्राम ताम यत चेतसहा हा हम तुम सो गए हम सो गए याद रखना जागने वाले को राम कभी छोड़ नहीं सकती मेरी बात सुनना जागने वाले को श्री राम कभी छोड़ नहीं सकती और सोने वाली को छोड़ने में सफल हो जाती हैं श्री राम के साथ तो दो ही गए श्री लक्ष्मण और श्री नित्य किशोरी भगवत भ्रगोत प्राणप्रिया भगवती भास्वती करुणामी सी, सी दो ही और ये दोनों जगने वाले दोनों जगने वाले श्री लक्ष्मण कभी सोए नहीं श्री किशोरी कभी सोई लक्ष्मण कभी नहीं यह तो प्रमाणित है और श्री सीता वन यात्रा की प्रारंभ में ही कहती है प्रभु मैं सोने के लिए नहीं चल रही मैं इसलिए भी नहीं चल रही हूं कि तुम्हारा साथ बड़ा प्यारा है मैं इसलिए भी नहीं चल रही हूं कि तुम्हारे बिना से। मैं यहां रह नहीं सकती मैं किस लिए चल रही हूं कि वहां जाने के बाद जब आपकी क्रिया को देखूंगी तो मैं ये क्षण यहां जीवित नहीं रह सकती इसलिए चल रहा हूं नहीं रह जब मेरे मन में आएगा कि आप पैदल चल रहे हैं उस समय तो लक्ष्मण जी के जाने की बात नहीं जब मेरे मन में आएगा कि आप पैदल चल रहे हैं आपके चरण व्यथित हो गए हैं कोई उनका संवाहन करने वाला नहीं है मैं इसी मुसी... इसी अफसोस में, में मर जाऊंगी तुम क्यों चलना चाहती हो कि जब आप दिन भर चल करके थक जाएंगे रात्रि में विश्राम करेंगे तो समित तृण तरु पल्लव श्री किशोरी जी आचार्य हैं मारा श्री किशोरी जी आचार्य श्री सी, सीतानाथ समारंभ अ सेवा धर्म की महान आचार्य है ईश्वर शिक्षा दे रही है सेवा क्या, सेवा क्या है सम महित्रिण तरु पल्लव दासी पाय पलोटी सम महित्रृण तरु पल्लव दासी पाय पलोटी कितनी देर आए जरा पैरों में हाथ लगाया के? जरा तो चरण सेवा कर ले हाँ। चरण सेवा कर ले थोड़ा सा महाराज जी दूसरा पैर भी दीजिए अच्छा मैं चलू महाराज जी मिनट ज्यादा ज्यादा पांच लगे होंगे इससे ज्यादा नहीं दे आए भी गए भी पर चरण भी ज्यादा पांच सेव को सेवा किसे कहते हैं सम महित पल्लव दासी पाए पलोटी कितनी देर कि सब सी दासी पाए पलोटी हम सोने के नहीं लेली चल रही हम सेवा करने के लिए चल रही राम जी जो सो जाता है उसको राम जी छोड़ देते हैं आप कहोगे हम तो सो गए सजना आए लौट गए आए बोले सजना फिर गए अंगना मैं बावरी रही सोए मैं तो सोती रही प्रियतम आए हमको सोता हुआ देख के चले गए चले गए अब इस सोया हुआ कैसे पावे किसी जागने वाले के साथ कर लो पा जाओ मेरी बात नोट कर लो हृदय किसी जागने वाले के साथ कर लो पा जाओ सो गए थे राम जी चले गए फिर ये पालेंगे राम जी को अब कैसे पाएंगे कि तो एक जागने वाले और है महाराज किन्नी नींद नहीं भूख दिन भरत भी कल सुच सोच नीच कीच बिच मगन जस नींद सलील सकोच श्री भरत जी के साथ चलेंगे फिर पा जाएंगे किसी जगने वाले का साथ कर लो राम जी को पा जाओगे बड़े दुखी हैं सब और जब ये नगर में आए बड़ी बढ़िया बात जब नगर में आए तो इनकी स्त्रियों ने कहा आ गए रामजी आ गए कहे नहीं जब समाचार सुनाया स्त्रियां जानते हो क्या कहती हैं यहां क्यों चले आए यहाँ तुम्हारे बिना कौन का सा काम रुक रहा था जैसे अंकुश से हाथी को चुभोया जाए उसी तरह से महाराज स्त्रियाँ जो हैं अपने अपने पतियों को चुभोड़ी बेगर हयंत दुखारागविस तो त्रय रिव दुपान गृह गृह रुद्यश्च भरतारम गृह आगतम किम कार्यम जो राम जी का नहीं हुआ वो पत्नी का क्या होगा ने? वो किसका होगा वो किसी का नहीं हो सकता ऐसा बहुत कुछ इन्होंने कहा है पुरुष तो एक ही है दुनिया में अब ये तो नहीं कहती तुम कायर हो लेकिन ये जरूर कहती है पुरुष तो एक ही है एक सत पुरुषो लोके लक्ष्मण सह सीताया इस प्रकार इन्होंने बहुत कुछ कहा और आगे श्री श्री राम जी रघुनंदन जो है आगे चल रहे हैं आगे चल रहे हैं श्री रघुनंदन और आगे बड़ी बड़ी नदियों को पार कर रहे हैं बेदश्रुति नाम की नदी का पार किया करीब पदी को पार किया पर उसके बाद गोमती पहुंच गए गोमती अर्थात सुल्तानपुर आ गए सुल्तानपुर आज का गोमतीं चा फिर ततारस्य नदी फिर सिन्दिका नदी को पार किया अब सिन्दिका नदी का नाम मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे मिला नहीं लेकिन साल भर पहले वाल्मीकि जी कथा कह साल मैंने ज्यादा हो गया होगा वाल्मीकि जी कथा कह रहा था तो उस समय मुझको मिल गया सिंधिका नदी का नाम तो आपको अपनी बुद्धि से मिल गया कर? मिला तो नहीं महाराज कोष में नहीं मिला ग्रंथों में नहीं मिला तो मिला तो बुद्धि से नहीं बुद्धि से नहीं मिला फिर कहा मिला गोस्वामी जी के ग्रंथ में मिल गया कि सई तीर बसी चले बिहाने सिंह वीर पुर तब नियर ये सई नदी प्रतापगढ़ में सही नदी का भगवान ने अतिक्रमण किया है, है ना तो यहां पर सही नदी को पार करके अयोध्या की सीमा वहीं पर कौशल की सीमा नहीं कह रहा हूं अयोध्या की सीमा वहां तक थी भारतीय अयोध्या की सीमा का जब अतिक्रमण करने लग गए तो भगवान अयोध्या की ओर देख करके आंखों में आंसू भर करके फुल के सर्वांग होकर के हे मातृभूमि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं आप के अंदर निवास करने वाले जितने देवता हैं, जितने लोग हैं उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं हम आपसे अलग होकर के चौदह वर्ष के लिए पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं आने के बाद फिर हम आपका दर्शन करेंगे अयोध्या कुन्मुखो धीमान प्रांजलिर्वाक्यम्रवीत इस प्रकार आगे पड़े श्रिंगबेरपुर पास में आ गया एक बड़ा इंगुदी का वृक्ष था ठाकुर जी ने उसको देखा और देख करके कहा लक्ष्मण इसी इंगुदी वृक्ष के नीचे हम आज विश्राम थे उसी इंगुदी वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ व्यवस्था कर दी श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हो गए सिंगमेरपुर के राजा गुह ने निषाद राज ने जब सुना कि रामजी आए हैं दौड़ पड़े उनका परिचय वाल्मीकि कर रहे हैं कि तत्र राजा गुहो नाम मैं क्या बताऊं इसका इसको छोड़ के जा रहा हूं मेरा हृदय करा रहा है रामस्त्मसम सखा राम जी के सखा है ये ये सखा आज नहीं बने ये राम जी के पहले के सखा है राम अभी मिले नहीं है परिचय दे रहे हैं कि तत्र राजा गुहो नाम रामस्य आत्मसमस सखा आत्मसखा आत्म सम सखा मतलब राम जी राम जी के प्राणों के तरफ प्यारे हैं ऐसे से निषाद राज ने जब सुना आए और आने के बाद महाराज जी ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया भगवान ने निषाद राज को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया महाराज जी तमारिस्व्य गुहो राघवीत और जब सब निषाद राज ने सब समाचार सुना निषाद राज बड़े दुखी हो गए कि स्वामी आप तो राजा बन के रहेंगे इसके बाद कि मेरे पिता ने मुझको जंगल दिया कह पिता ने जंगल दिया होगा लेकिन आप राजा बन के रहेंगे क्यों मैं राजा कैसे बनूंगा ये राज्य है कि नहीं है यहां के राजा आप हैं आज भी यहां का खजाना आपका है यहां का राजमहल आपका है देव धरणी धन धाम तुम्हारा मैं जननीच देव धरणी धन धाम तुम्हारा स्वागतम तुम महाबाहो तवेयम अखिलामयी बयम के तुम कैसी बात कर रहे हो तुम कहाँ रहोगे अगर तुम्हारे राज्य में हम रहेंगे तो तुम कहां रहोगे के स्वामी राज्य चलाने के लिए विश्वस्त सेवकों की भी जरूरत पड़ती है ना देव धरणी धन धाम तुम्हारा मैं जननीच सहित परिवार मैं आपका सेवक हूं बयम प्रेस्या भवान वर्ता साधु राज्यम प्रसादिना भगवान ने उठा करके फिर हृदय से लगाया क्या सखा हमारी मां ने हमको कहा है दंडकारंडी के लिए जब तक हम दंड नहीं पहुंचते तब तक हमारी माँ की आज्ञा पूरी नहीं होगी इसलिए हम सखा यहाँ नहीं रहे निशाद जी ने कहा नगर में चलिए कह नगर में नहीं जा सकते क्या हम वहां से फल कंदबूल फल लाते हैं क्या सखा हम कुछ नहीं लेंगे इतने में लक्ष्मण जी महाराज एक पात्र में जल भर के गिलाए भगवान ने उस जल का पान किया है और उसी जल को पी करके ठाकुर जी रह गए और जो बचा हुआ जल था प्रसाद रूप में लक्ष्मण जी ने ले लिया दोनों भाई केवल जल और किशोरी जी भी केवल जल के आधार पर रह गए जी ने कहा कोई सेवा बताएं है सेवा? क्या है सेवा कहे क्या है कि मेरे पिता के बड़े प्यारे घोड़े हैं इन घोड़ों की व्यवस्था आप कर दें एत ही दई ताराज्ञा पितुर दशरथ स्य में भविष्याम्य मर्चिता इनकी सेवा कर दोगे तो समझ लो मेरी भी सेवा कर दी इनका पेट भर जाएगा तो मेरा भी पेट भर जाएगा आप इनकी सेवा करो इस प्रकार से श्री निषाद राज जी ने किया राम जी महाराज श्री किशोरी जी दोनों सो रहे हैं पत्तों के आसन पर और ठीक उसी समय निषाद जी महाराज प्रहारते हैं महाराज जी लक्ष्मण जी से कहते हैं ये आपके लिए सुख सैया है आप इस पर सहित करें इंता तो सुखा सैया तो दर्थम उपकल्पिता लक्ष्मण जी ने कहा कि हे सखे राम जी महाराज भूमि में सैन करें श्री किशोरी जी भूमि में सैन करें यह देख करके क्या मेरी आंखों में नींद आ सकती है? है बोलो बोलो बता सखा कथम दासर्थौ भूम सयाने सह सीतया श्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम सुखानिवा लक्ष्मण जी का यहाँ एक सर्ग में बिलाप है बड़ा करुण उसको कोई कठोर हृदय ही पढ़ सकता है और कह सकता है महाराज मैं तो उसको प्रणाम कर रहा हूँ श्री राम जी इसके बाद श्री ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं निषाद राज के से विदा लेकर के लेकिन उसके पहले मैं एक निवेदन करूँ कि निषाद राज से विदा लेने के पहले ठाकुर जी ने कहा अनुषात बरगद का दूध लाओ बटवृक्ष का दूध लाओ इससे सऊदासी हम जब किसी से कहते हैं भैया धोती पहन के पूजा पाठ किया करो तो क्या मारे इसमें क्या रखा है वेश में क्या रखा है वेश का महत्व तो ठाकुर जी करते हैं देखो है? तापस वेश वेश बना रहे हैं कभी वेश बनाने से क्या होता है कभी कभी लोग कहते हैं आजकल बड़ा प्रचलित शब्द हो गया है वेश बनाने से क्या होता है तिलक लगाने से क्या होता है अरे तुम भागे हो जो ऐसा मत लगाओ तो ठीक है लेकिन ऐसा कहने वाले बड़े मंदभाग्य हैं जो कह रहे तिलक लगाने से क्या होता है ठाकुर के मंगल में श्री चरण है ये तिलक नहीं है ठाकुर के मंगल में श्री चरण है इन मंगल में श्री चरणों को जिसने सिर पर आधान नहीं किया मंदभाग्य है अभागा है कैमरे गले में गंठी पहनने से क्या होता है ठाकुर तुलसी के बिना किसी चीज का उपभोग ही नहीं करते करते छप्पन प्रकार का व्यंजन रख लो ठाकुर जी पाएंगे बगैर तुलसी की अगर तुम चाहते हो कि ठाकुर जी हमारे भोक्ता बन जाएं हम उनके भोग्य बन जाएं ठाकुर जी हमको स्वीकार कर ले तो तुमको अपने शरीर में कंठी रखना जरूरी है यही कंठी का महत्व है अस्त सिया राम जी तो ठाकुर ने कहा वेश बनाना है लोग कहते वेश बना के क्या होगा वेश बनाना आवश्यक है समझे न जटा कृतवा गविष्यामी न्योग क्षीर मानय दूधला का दूध आया ठाकुर ने इस दूध को लेकर के बालों में डाला बालों में डाला त्याराम जी बालों में डाला बाल लट्ट बने जटाएं बन गई अलकावलियां समाप्त हो गई जटा के रूप में परिणित हो गई सुमन जी महाराज देख करके पड़े हैं रो पड़े हैं इसी ठाकुर ने समझाया है, है ठाकुर का सुमंत का कल्पना रोना बड़ा विलक्षण है सुमंत जी कहते रघुनंदन हम तुमसे ठगे गए हमको किसी गैर ने नहीं ठगा है हमको हमारे बेटे ने ठग दिया रघुनंदन तुम हमारे पुत्र हो तुमने हमको ठग लिया है वयम खलाराम ये त्वया उपवंता हम सोचते थे कि रथ में चलेंगे रथ पर रथ लेकर के चलेंगे तो रथ पर से रथ पर लौटा भी लाएंगे लेकिन आप हमको जाने के लिए कह रहे हो हांत हम ठगे गए ऐसा सुमन जी ने कहा रोते हुए करुणा कंगन करते हुए सुमंत जी को श्री ठाकुर जी ने वापस भेज दिया है इसके बाद ठाकुर जी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं और भरद्वाज भरद्वाजी का आश्रम वहां पर गंगा यमुना की का पवित्र संगम है गंगा यमुनोर्युनि दौड़ करके श्री महर्ष के चरणों में श्री राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया है महर्ष ने भगवान का पूजन किया है अर्घ्य दान किया है हुँ? और सब कुछ करने के बाद कह रघुनंदन बहुत अच्छा हुआ तुम आगे हम बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हाँ हा? श्री भरद्वाजी कहते हैं श्रुतम तव मया माच बिवासनम अकारम चिरस्थ का कुस्थ तव हम आपका जो समीपा गमन है इसकी मैं चिरम चिरस्य खलु काकुस्थ पश्याम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं अच्छा हुआ आप आ गए अब रघुनंदन मेरे पास ही रहो अब तो जंगल में रह नहीं है अब मेरे पास ही रहो श्री ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया है आपके पास रहने में हमको आपत्ति है मुनि, क्या आपत्ति है ये अयोध्या के पास है हम यहाँ रहेंगे तो श्री जनकर को देखने के लिए मुझको देखने के लिए लक्ष्मण को देखने के लिए लोग आते ही रहेंगे और आपकी तपस्या में विघ्न पड़ेगा और न केवल आपकी तपस्या में विघ्न पड़ेगा मेरा वनवास भी उचित दंग से नहीं हो पाएगा आगमिष्य की वैदे मचाप्रेक्षको जन अने कारणे नाहम यह रोचे इसलिए रहू हमें और कोई जगह बतावे श्री मर्ष ने कहा आप चित्रकूट बना वहां पर तीन जाति बहुत रहते हैं राबजी मुनि महात्मा तो रहते हैं तीन और रहते हैं क्या कहे वहां एक तो लंगूर बहुत रहते हैं बानर भी रहते हैं और रीछ भी रहते हैं वहां आप गोलांगूला अनुचरित वन रक्ष दिशे चित्रकूट इतिहा तो गंधमा दिवाह बड़ा पवित्र पर्वत और सुनो हो चित्रकूट का ये महत्व तो है श्री भरद्वाजी कह रहे हैं कि उसके शिखर को जो देख लेता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं या वाता चित्रकूट से नर न पापे कुरुते मन इसलिए आप तो चित्रकूट पधारो सी रघुनाथ जी का स्वस्थ किया है मंगल मंगल किया है और श्री राम जी महाराज को बहुत दूर तक तो पहुंचाने गए हैं और श्री राम जी महाराज वहां से विदा हुए और विदा होकर के आगे यमुना का अतिक्रमण कर रहे हैं सी यमुना जी का पार कैसे करें हो नाव तो वहां थी नहीं बिल्कुल निर्जन था तो लक्ष्मण जी महाराज वहां बेड़ा बनाया एक बड़ा बेड़ा बनाया अब बेड़ा अब कैसे बना लिया लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी जाने कैसे बनाया है? वहाँ पर वेद की डाली वेद की डाली लाए जामुन की डाली लाए हाँ हो ये सब जल खाने वाले ये सब जल खाने वाले पेड़ हैं ये सब लाए और ला करके बढ़िया लक्ष्मण जी ने अकेले बनाया है ताखाश्च जम्बू शाखाश्च वीर्यवान चकार लक्ष्मण छित्वा सीताया सुखमासन श्री सी सीता जी के बैठने के लिए सुन्दर आसन बना दिया अब श्री सीता जी उस पर विराजमान हो गई और दोनों भाई पैदल ही चल रहे हैं। दोनों भाई पैदल और कुछ दूर तैरते हुए तैरते हुए बेड़ा को ढकेलते हुए चले इस प्रकार से उस श्री यमुना जी को पार कर लिया आगे चलकर के एक श्याम भट मिला है महाराज जी उस श्याम भट को प्रणाम किया है श्री किशोरी जी ने और वहां पर एक रात्रि निवास किया बिल्कुल निर्जन बियावान जंगल एक बरगद का वृक्ष वहाँ तीनों ने निवास किया है इसके बाद चलते चलते श्री चित्रकूट जी विराज पहुंच गए और चित्रकूट में महाराज जी वहां पर चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाते हैं और वाल्मीकि जी को तीनों ने प्रणाम किया है लक्ष्मण कृतांजलि अभिगम्याम सर्वे बाल्मीकि अभिवादन वाल्मीकि जी महाराज का अभिवादन किया वाल्मीकि जी की आज्ञा से चित्रकूट में ठाकुर जी ने निवास कर लिया इधर श्री सुमंत जी महाराज जब समझ लिया कि राम जी जंगल चले गए लौटने की कोई आशा तो है नहीं अयोध्या में प्रवेश प्रविष्ट होते हैं और अयोध्या में कैसे प्रविष्ट होते हैं राम जी बड़ा विचित्र दृश्य है कि सुमन जी महाराज ने चारों तरफ से अपने मुख को योडल दिया एकदम यहाँ तक यो मुह में लवादा उड़ लिया हमारे क्यों क्यों कौन सा मुख दिखाऊंगा अयोध्या वासियों को कौन सा मुख दिखाऊंगा हुँ? सराज मार्ग मध्य न सुमंत्र अपने मुंह को ढककर कर के जा रहे हैं महाराज जी सारे नगर में घोड़ों के साथ सुमंत को आते हुए राम से विहीन रथ को देख करके हाहाकार मच गया है एक बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो पहले थी हाहाकार करता नारिया नारिया रामा दर्शन करषिता पूरम तदासी पुनरेव संकुल स्थिति आ गई श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने जब सुमन जी को देखा है बफल पड़े हैं बिलप पड़े उठे है कि सुमंत मेरे राम जी कैसे हैं राम जी ने क्या कहा ऐसा बड़ा बिलाप किया है चक्रवर्ती जी महाराज ने सुमन जी ने कहा महाराज मैं क्या बताऊ मेरी हालत कुछ मत पूछो मेरे घोड़े भी नहीं लौटना चाहते इन मेरे घोड़ों के आंखों से भी शोकाश्रु कह रहे थे चक्रवर्ती जी हे राजन हे महाभाग हे स्वामी इसी से आप अंदाजा कर ले मम त्वस्वा निवृत न प्रावर्तन तर्तमनी उष्णम अश्रु विमुचं रामे संप्रस्थित रामे संप्रस्थित वनम इसके बाद श्री जी का बड़ा विलाप बड़ा करुण विलाप है महाराज बहुत करुण विलाप श्री जी का है और कर्म विलाप करते करते सुमन जी ने बहुत समझाया है माता को कर्ण विलाप करते करते माता ने चक्रवर्ती जी को उलाहना देना शुरू बड़ी दिया उलाहना है और चक्रवर्ती जी का उसके बाद क्या उत्तर है वो अतिशय कर्म है कथा तो हमारी पिछड़ गई है लेकिन आज अब बढ़ने की हमारी सामर्थ्य भी नहीं है इस प्रसंग को छोड़ना भी नहीं है और अगर नहीं छोड़ूंगा तो कहने की सामर्थ्य भी अब नहीं है आज का प्रसंग यहीं विराम करेगा आगे का जो भी चरित्र होगा आपको कल प्रातः कल ठाकुर के सामर्थ्य के अनुसार सुनाया जाएगा श्री राम पूजंतम राम रामी मधुरम शरम आरूह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि को फिलम श्री सीता चंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय जय सीदास सुमंत जी महाराज भगवान के पास से लौट आए वहां का समस्त वृत्त संक्षिप्त में करके निवेदित कर दिया महाराज चक्रवर्ती जी ने बहुत बिलाप किया श्री कृशिल्याजी बिलाप करते करते चक्रवर्ती जी को उपालंब भी कर रही हैं श्री कौशल्या कहती हैं कि मेरी प्यारी पुत्र मेरी आंखों की पुतलिका जंगल में ठंडा गर्म ये सब कैसे बर्दाश्त करें कथम उष्ण शीत मैथिली विषहिष्यते, जंगली फल जंगली कंद जंगली मूल निवारादिकोज्य पदार्थ मेरी सीता कैसे खा पाएगी वन्यम वन्य नैवार कथम सीतोपोक्ष्य जब बड़े बड़े क्रूर मांसभोजी सिंह बाघ रीछ जब गर्जना करेंगे तो मेरी बेटी उनको कैसे सुन पाएगी कथम क्रव्याग सिंघान शब्दम श्रोषियत्य शोभनम आहंत है अब दिन कब आएगा जब सीता राम की जुगल जुड़ी का दर्शन करूंगी महाराज आपने बहुत हट करके सबको दुखी कर दिया आपका अब मेरा राम राजा क्या होगा नियम है कि पचास अगर वेदपाठी ऋत्विक ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण भक्त ब्राह्मण सब उपस्थित हो और पहली पंक्ति में अगर चालीस में भोजन कर लिया तो दूसरी पंक्ति में शेष दस भोजन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वह भोजन अशुद्ध माना जाता है उनके दृष्टि तो जब यह परंपरा है तो रामजी भरत जी भरजी का भोगा हुआ राज्य उच्छिष्ट राज्य कैसे स्वीकार करेंगे ब्राह्मणे स्वी वृत्त शेषम को भी दिजोत्तम है द्विजोत्तम नाभ्युपेति मलम प्राज्ञा राम जी एवं कनीयसा भ्रात्र भुक्त राज्यम विशा हे चक्रवर्ती नरेन्द्र इसी प्रकार छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को खाता ज्येष्ठो वरिष्ठ किमर्थम नावमन्यती उच्छिष्ट पदार्थ का भोग लगाना भी नहीं चाहिए किसी को लगा दिया गया तो फिर उसका भोग नहीं लगाना चाहिए याज्ञिक यज्ञ करता है उसमें हबी घी पुरोडाश कुशा यूप, खदीर के बने हुए पात्र खैर के बने हुए पात्र ये सब एक यज्ञ में जो लग गया फिर उसको याज्ञिक रखता नहीं है कि दूसरे यज्ञ में लगा देंगे उसको वहीं पर छोड़ देता है क्योंकि उनकी संज्ञा यातयाम हो जाती है अर्थात वो बासी हो जाते हैं फिर उसको दूसरे यज्ञ में प्रवेश करने का शास्त्रतः अधिकार नहीं है हविराज्योडास कुायूपाश्चा नैता कुरानी पुनरध्वरे पुनर अध्वरे, अध्वरे पुनः यातया एतानि कवंति हमारे यहां श्री रामा जी का पूजन होता है तो रामा जी के पूजन में ऐसा नहीं कि वही कर्णकांडी लोग तो सब वही कराते हैं हमारा उसी से सब प्राय अयोध्या से संबंधित जो है वो लोग न करावे तो बात दूसरी है लेकिन प्राय गौरी गणेश भगवान उसी से उसी से ब्राह्मण उसी से फिर गौरी गणेश सब चलता है एक चंदनी कटोरी है तो उसी में सब चलता रहता है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए हमारे श्री अयोध्या जी में कभी आइए श्री रामाचार्य जी का पूजन देखिए या किसी भी वैष्णव मंदिर में चले जाइए आपको ऐसी प्रक्रिया नहीं मिलेगी तो एक की उपभोक्त सामग्री दूसरे को नहीं देना चाहिए तो फिर श्री राम जी कैसे राज्य करेंगे महाराज स्त्री के तीन ही आश्रय होते हैं प्रथम आश्रय उसका पति होता है पति के अभाव में दूसरा आश्रय उसका पुत्र होता है और पुत्र के अभाव में उसके पारिवारिक जन होते हैं इसके अतिरिक्त चौथा कोई आश्रय स्त्री का है नहीं गति का पतिर नारिया द्वितीया गतिरात्मज तृतीया ज्ञात राजन चतुर्थी नई विद्यते चतुर्थी नव विद्यते अब मेरा आश्रय हे चक्रवर्ती नरेन्द्र अपने हृदय से पूछो या मेरे आश्रय कब थे आपने कई कई को छोड़ करके हम लोगों को कब जाना है दूसरा आश्रय जिसके ऊपर मेरी आशा ही टिकी थी वो मेरा लाड़ेलाहाल रघुनंदन जंगल में चला गया वृद्धा हो गई वो तीसरा आश्रय है नहीं और आपको छोड़ के मैं श्री राम के पास जंगल जा सकती नहीं तमी मम नैवासी रामस्य वन ना न बनम गंतुम इच्छा हा हंत आपने तो सब प्रकार से मेरा नाश कर दिया लिया तया मेरा ही नहीं नाश कर नाश कर दिया हे प्राणेश आपने सारे राष्ट्र का नाश कर दिया आपने सारे राज्य का नाश कर दिया आपने सारे मंत्रियों का नाश कर दिया सारे पूर्ववासियों का नाश कर दिया केवल दो ही को प्रसन्न किया एक अपने पुत्र को और एक अपनी पत्नी को सुतार याच तव प्रहृष्ट हो ऐसा कहकर किसी को शैया बफल पड़ी है धड़ाका मार करके रोने लग गई हैं एक तो श्रीराम का शोक श्रीराम का वियोगजन्य शोक दूसरे अयोध्या के लोगों का शोक और तीसरे हांत तो मैंने क्या कह डाला मैंने अपने प्राण प्रिय पति के मर्यादा के विरुद्ध किन किन शब्दों का उच्चारण मैंने कर लिया ऐसा समझ करके धड़ाका मार करके परम विफ्वल होकर के हो लोग चक्रवर्ती जी हाथ जोड़ लिए हाथ कांप रहा है चक्रवर्ती जी का कौशल्य तुमने ठीक कहा है मेरे द्वारा सबका नाश हो गया है तुमने ठीक कहा है मैंने तुम्हारा आदर जितना करना चाहिए था मैंने कभी नहीं किया जब तुमने अपने को पत्नी के रूप में सखी के रूप में प्रिया के रूप में हितकारिणी के रूप में, में अपने को उपस्थित किया है श्री कौशल ने हम तुम्हारे उस रूप का सम्मान कभी नहीं कर पाए हे राम जननी हे क्षमासीले। हे दयाशीले हे करूण हर मानता हूं कि मैंने सब अपराध किया है मानता हूं कि मैंने सारा सारी प्रकृति का नाश किया है मानता हूं कि मैंने सारे लोगों को दुखी किया है लेकिन हे क्षमाशीले तुम तो सहज ही क्षमा करती आई हो मुझे जीव, यावत जीवन आज मुझे अंतिम बार पुनः मुझे क्षमा कर दो कौशल्येपमोजलि अवांग प्रसादाथम अवाख प्रसाद तां कौशल्ये रचिय मयांजलि श्री कौशल्या प्रकृति स्थू रही महाराज ऐसा मत कहिए मैंने बहुत गलत शब्द कह डाला है मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज हे चक्रवर्ती नरेश हे प्राणप्रिय हे मेरे जीवन आराध्य मैं धर्म का तत्व जानती हूं और यह भी जानती हूं कि आप धर्मज्ञ हैं और यह भी जानती हैं कि आपने स्वेच्छया श्रीराम को निर्वासित किया नहीं यह भी जानती हूं कि आप सत्य वक्ता हैं लेकिन पुत्र के वियोग के शोक के कारण आर्त हो करके हे, हे स्वामी मैंने आपको कुछ कह पड़ा है जाना धर्मम धर्मद्ञ तो आम जानी सत्यवादीनम पुत्र सोकारतया तत् मया कि भाषितम मुझे पुत्र वियोग वियोगच शोक हो गया है ना शोक सब कुछ नष्ट धैर्य को धर्म को ज्ञान को सब कुछ करता है शोको नाशयते धैर्य शोको नाशय ते सुतम शोको नाशय ते सर्वम नास्ति शोक समो रिपु मुझे क्षमा कर दो स्वामी ऐसा कह कर के श्री कौशल्या श्री चक्रवर्ती नरेंद्र के चरणों में आंसू बहाती हुई गिर पड़ी चक्रवर्ती ने उठा करके उनको हृदय से शिकार का बड़ा था शब्द वेधी बाण का प्रहार करता था एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गया एक नदी में एक तपस्वी अपने माता पिता की तृषा को शांत करने के लिए जल भर रहा था घरे में गुड़ गुड़ की आवाज हुई मैंने सोचा हाथी जल पी रहा है एक कौशल्य मैंने शब्द को लक्ष्य करके बाण प्रहार कर दिया उस तपस्वी के छाती में बाढ़ लग गया वो हा पिता हा जन्नी ऐसा कहती हुई धराशाई हो गया है जब मैं पहुंचा तो उस तपस्वी ने कहा बहुत बड़ी अध्याय है उस तपस्वी ने कहा कि आपने एक को नहीं मारा है तीन को मारा है मैं मर गया मेरी प्यासी मां मर जाएगी मेरा प्यासा बाप मर जाएगा आपने एक वहां से तीन को मारा एक खलुवाणेन मर्म्य विहित मई द्व अंधौ निहतौ वृद्धौ माता जन हिताचनी तीन को मान महाराज चक्रवर्ती जी अच्छे दुखी लेकिन मरते मरते तृस्वी ने महाराज के दुख को कम कर दिया महाराज कितने कौशल्य उस तपस्वी ने मेरे दुख को कम कर दिया लेकिन मैं उन तीनों के दुख को नहीं कम कर पाया मैं सोच रहा था कि हा हम मुझसे ब्रह्म हो गई उस तपस्वी श्रवण कुमार ने कहा राजन चिंता मत करो मैं ब्राह्मण नहीं हूं ऐसा कहा ब्रह्म हत्या कृतम तापम हृदयात अपनीयता मैं ब्राह्मण नहीं हूं सुद्रायाम अस्मि वैश्यन मैं वैश्य पुत्र हूं जिसने सुद्रा में पुत्र उत्पन्न किया है इसलिए आप इसकी चिंता छोड़ दो आप तो जाओ मैं तो मर जाऊंगा मैं मर रहा हूं हे राजेंद्र अगर मेरे मां बाप को आप पानी पिला सके तो मैं सौभाग्यशाड़ी समझूंगा श्रवण कुमार के मां बाप प्रतीक्षा कर रहे थे वो आंखों के अंधे थे लेकिन हृदय के नेत्रवान थे वो पादक ध्वनि से अपने पुत्र की आहट पहचान जाते थे जब श्री चक्रवर्ती नरेंद्र पहुंचे इनके चरणों की ध्वनि सुना फिर पुत्र बड़ा विलंब कर दिया लेकिन मेरे बेटे नहीं मालूम पड़ते मेरे बेटे की तो पादक धुनी ही अलग है। चक्रवर्ती जी ने सब सुनाया सुनने के बाद ये सब शोक शोकर्षित हो गए अशोक अशोकर्षित होकर के बड़ी लंबी कथा है उन्होंने मुझको श्राप दिया हे नरेश जिस प्रकार पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम मर रहे हैं उसी प्रकार पुत्र के वियोग में हम हाँ हे पुत्र हे पुत्र हा पुत्र ऐसा कहती हुई एक दिन आप भी मुक्ति को प्राप्त करोगे एवं शापम मई नस पुत्रजम दुखम यदेतन मम प्रथम एवं तव पुत्र कालम राजलं वो दोनों समाप्त हो गए हे कौशल्य कथा सुनाते सुनाते कथा सुनाते सुनाते पस साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई भयो विकल बरनत इतिहासा रहित धिक जीवन आशा चक्रवर्ती जी बात हो गए इसके बाद जो चक्रवर्ती जी की एक एक शब्द है महाराज करुणा से पूरे अंतिम में चित प्रस्थान करें कहते हैं हे राघव हा राघव महाबाह हा ममायाश नासन हे महाबाहू हे विशाल भुजाओं वाली हे रघुनंदन हे मेरे दुख का नाश करने वाले हा ममा याश नासन पिता की प्यारी हा पितृप्रिय मीनाथ ये मेरे स्वामी हा ममासी गत सु हा कौशल्य हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितुित चित चातक जलधर हार दल प्राण प्रीत तुम बिनु जीयत बहुत दिन बीते सोतनु तनु करब मई काहा यही न प्रेम पल मोर निबाह इस प्रकार राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम, कही राम तनु तनुपरिहरि रघुबर विरह राउ गए सुरधाम तदाज हऊ प्राण मुदार दर्शन अंतिम अंतिम शब्द की कुसुमांजलि महर्षि वाल्मीकि श्री दशरथ जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं श्री वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे मित्र हे राम के वात्सल्य में पिता हे भारतीय संस्कृति के कर्णधार मैं तुम्हारे चरित्र को छ अक्षरों में गुंफित कर रहा हूं उदार दर्शन तुम तो उदार दर्शन उदार दर्शन कहने का भाव देखो दर्शन किसको कहती हैं कि जिससे देखा जाए उसको दर्शन देते जिससे देखा जाए दृश्यते अनेन इति दर्शन जिससे देखा जाए आंख भी दर्शन है आंख को भी दर्शन करते हैं और जिस शास्त्र के द्वारा यथार्थ तत्व का ज्ञान हो उसको भी दर्शन करते हैं दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शन तो शास्त्र भी दर्शन है और आंख भी दर्शन है श्रीमत बाल्मीकि जी अपने मित्र के चरणों में कुसुमाजलि अर्पित करते हुए कहते हैं हे है, उदार दर्शन भाव आपकी आंखों के सामने निसंदेह निश्चित है मेरा विश्वास है कि जिस समय आप समाप्त हो रहे थे प्राण का परित्याग कर रहे थे दुनिया से पूछ कर रहे थे उस समय श्री राम लक्ष्मण सीता आंखों के सामने आ गए एक साधारण प्राणी की आशाएं पूर्ण होती है और जिसको श्री राम को अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हो ऐसा महाभाग्यवान दर्शन उनके आंखों के सामने अंतिम बेला में श्री राम लक्ष्मण सीता का नर्तन न हुआ हो ये मेरा मन स्वीकार नहीं करता है इसलिए हे महाभाग हे उदार दर्शन हम आपके चरणों में उदार दर्शन कह करके अपनी पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं कि आप उदार चेता श्री राम लक्ष्मण सीता का दर्शन कर रहे हैं उदार दर्शन या उदार दर्शन कहने का भाव हे चक्रवर्ती नरेंद्र स्वयं खा करके अपना पेट भरने वाला संसार होता है लेकिन आपने स्वयं उपभोग करके सारे त्रैलोक्य को तृप्त कर दिया श्रीराम दर्शन से वही उदार दर्शन है इसलिए आप सचमुच उदार दर्शन हे चक्रवर्ती नरेंद्र वास्तव में उधार तो आप ही हैं उदार किसको कहते हैं जो देते देते देते दरिद्र हो जाए जो देते देते दरिद्र हो जाए उसको उधार कहते हैं जो अपने शक्ति की सीमा का अतिक्रमण करके दे उसको उदार कहते हैं उत आत आ र उदार है ना उत आर री चैतानी नहीं है बाल की खाल नहीं है यही उसका अर्थ होगा उत आ रत ऊर्धम आसमता ददाती थी उदारा जो अपने शक्ति का अतिक्रमण करके दे उसका नाम उदार है क्या दुनिया रोटियां हैं रख लिया लिया तीन दूसरों को दे लिया संदेह आपदानी है लेकिन उदार नहीं है उदार किसको कहते हैं रामजी कि जो तीन रोटियां जो चार रोटियां हैं चार तो दे ही दी भीख मांग करके ला करके पांचवीं भी दे दी उसका नाम उदार है उत आग हे चक्रवर्ती नरेन्द्र आपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन का प्राकट्य किया प्राकट्य करके उसका उपभोग किया उनका दर्शन किया लेकिन इसके बाद इस मृत्यु वेला में हे चक्रवर्ती नरेंद्र उस अपने प्राणप्रिय पुत्र को संसार का मंगल करने के लिए आपने जंगल भेज दिया इसलिए आप उदार दर्शन आप उदार दर्शन। हे चक्रवर्ती नरेंद्र आपके श्री चरणों में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं मैं अपनी शब्द पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ तदा जाऊ प्राण उदार दर्शना श्री कौशल्या सुमित्रा महाराज के पार्थिव शरीर को देखकर के नहीं रहे चले गए ठंडा हो गया करुण क्रंदन करने लग गई हैं बिला बड़ा द्रावक सब लोग आते हैं चक्रवर्ती नरेंद्र के पार्थिव शरीर को तेल की नाव में रखते हैं उस समय फिर करुण क्रंदन हुआ है इसके बाद गण, प्रजा के प्रतिनिधि गण, बड़े बड़े महर्षि गण, ये सब एकत्रित होते हैं अब क्या होना चाहिए आगे का करनीय क्या है कर्तव्य क्या है ये तो निस्संदेह सत्य है निस्संदेह निश्चित है असंदिग्ध है कि चक्रवर्ती जी का कोई पुत्र ही इनका इनका अंतिम संस्कार करेगा वो चेहर जहां से आएगा उसकी बात में बात यह है कि राज्य खाली कैसे रहे राज्य पर कौन बैठे बड़े बड़े प्रस्ताव आए महाराज। कोई राज घराली का कोई लड़का राजा बना दिया और भी लोग थे बड़े बड़े प्रस्ताव आए लंबा प्रस्ताव लेकिन एक मत किसी पर नहीं हो पाया सब इकट्ठा है बड़े बड़े मस्तिष्क इकट्ठा हैं मारकंडे यूथ मारकंडे महाराज जाबाली ही मऊदगल्य बावश्च कश्यप कात्यायनो गौतमश्च ये सब के सब आ गए महाराज और सभी है कहते हैं कि एक मत नहीं हो रहा है क्या करें सब मिलकर के, सब मंत्री प्रजा प्रतिन के प्रतिनिधि वर्ग सब महर्षि सब मिलके एक जगह आ गए के श्री वशिष्ठ जी महाराज हे श्री वशिष्ठ जी महाराज आपकी आपकी राय हमेशा मानी गई है महाराज के समय में भी तो आज भी आपकी ही राय मानी जाएगी जीवत्यपि महाराजे तव बचनम वयम नातिक्रमा सर्वे वेलाम प्राप्य व जैसे समुद्र एक किनारे का अतिक्रमण नहीं करता है उसी प्रकार आपका अतिक्रमण कोई नहीं करेगा आप आज्ञा दें कि हम लोग इस समय क्या कहें श्री वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि तो बड़ी बड़ी राय हो गई अब बहुमत का समय नहीं है ये तो सब ऐसा कर रहे हैं कि राज्य ही किसी और के हाथ में चला जाए चक्रवर्ती नरेंद्र के पुत्रों के हाथ से निकल करके राज्य कहीं और चला जाए ना, ना ना उन्होंने अपनी राय केवल किसी की के राय नहीं बहुमत नहीं कुछ नहीं स्वयं उनकी सुना सुन करते सिद्धार्थ यहां हो हे विजय हे जयंत हे शोकनंदन तुम सब लाओ और सब चतुरदूतों को बुला करके कहा आप लोग कश्मीर कै कह देश चले जाओ और कै कह देश जाकर के वहां पर भरत जी महाराज को बुला लाओ मेरी आज्ञा सुनाना लेकिन श्री चक्रवर्ती जी का की मृत्यु और श्रीराम का वनगमन ये किसी से कहना मत कहीं भी पूछने पर भी मत कहना भरत जी से भी मत गाना माँ चास्म पोषित रामम माँ चास्म पितरम मृतम भवन सं शिशु ग्वा नृप सुधी हु। हु बेगी भरत पही जाहू जाओ, जाओ दौड़ो श्री के पास जाओ दू तो बड़ी शीघ्रता से चले और इधर श्री जी महाराज की स्थिति यह है कि देख ही रात भयानक सपना जागी करें कटु कोठी कल्पना जगे हुए हैं शुक्र देखा है मित्र आते हैं किन सखी ना अनुमोद से हे मित्र आज आप प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे के स्वप्ने पितर मद्राक्षम मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है बड़ा मलिन वस्त्र पहने हुए थे बड़े उदास थे उनके बाल सर के बिखरे हुए थे स्वप्ने पितर मद्राक्षम मलिनम मुक्त पतंतम पतन और मैंने अपने पिताजी को यह देखा कि इस वेश में एक पहाड़ की चोटी से वो गिर पड़े और गोबर का गड्ढा था उसमें आ गए ऐसा मैंने देखा आगे बहुत कहते कहते कहते हैं कि हे मित्रों अब इसमें से कुछ तो होगा कि क्या कि तीन में से एक मरेगा या तो श्री राम जी या तो श्री भरत जी श्री लक्ष्मण जी महाराज और या पूजी पिताजी हा हम रामोथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्य इसका यही परिणाम मैं जानता हूं ये तीन में एक होने वाला है श्री राम लक्ष्मण और श्री पिताजी देखो क्या बोलता है ऐसा सोच ही रहे थे कि धावन पहुंचे आए आगे गए श्री से, से दूत बड़ी त्वरा से पूछा कैसे है लोग क्या महाराज वशिष्ठ जी महाराज ने आपको आशीर्वाद कहा है कुशल पूछा है आपसे कि पहले मेरी बात बताओ कि मेरे पिताजी कुशल से हैं कई लोकों में यहां से भरत जी महाराज का प्रश्न है बड़ा आकुल व्याकुल हृदय से प्रश्न है बड़ी आतुरता से प्रश्न है जल्दी बोलो दूतों ने कह दिया महाराज आप अपनी आज्ञा की अवज्ञा करने के लिए हमको विवश मत करें हम दूध के धर्म से विचलित नहीं होंगे अयोध्या में गंभीर परिस्थिति है राजगुरु श्री वशिष्ठ जी ने आपका आवाहन किया है जल्दी चलिए मत करिए इतना अवश्य है कि अयोध्या की विषम परिस्थिति राम जी श्री भरत के हृदय में बड़ी चिंता है ये दूध जल्दी बाजल करिए महाराज जल्दी बज करिए महाराज इसने और चिंता को बढ़ा दिया है बबू अय से हृदय चिंता सुमहती तदा त्वर या दूता नाम स्वप्न चेदर्शनात एक तो दुस्वप्न देखा है दूसरे अशुभ अंग फड़क रहे थे तीसरे ये दूत कहे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो पर जी रहे अत्यंत चिंतित है नाना के चरणों को मैं प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली है माता मा, मामा जुराज जुराजी से आज्ञा लिए रथ पर चढ़ के श्री भरत जी महाराज प्रस्थान करिये स माता मा पृ मातुलित रथ मारूह भरता शत्रुघ्न सहितो यऊ रथ पर चढ़ के चलता नागत सरित शैल बन बाके नागत सरित बड़े तीठे घोड़े हैं महाराज जल में वो जल में वो उतरने की जल में वो सवार को उतारते नहीं जे जल चलही थल नहीं की नाई तापन बूढ़ बेग अधिकारी पर्वतों पर, पर चढ़ने के लिए वो प्रतीक्षा नहीं करते कि सवार हमसे कहे ना गत्त सरित सब है इसमें ना, ना गत्त सरित शैल बन बाके बड़ी तीसरी तीव्र गति है उनकी लेकिन बर जी कहते हैं सो आज तुम्हारी गति मुझको बड़ी फीकी मालूम पड़ रही है बड़ी मंद मालूम पड़ रही है हाथ तुम्हें पक्षी क्यों नहीं हो गया असजीय हो ती जाऊं उड़ाई किसी तरह से सात दिन सात रात चलने के बाद श्री भरजी महाराज श्री अयोध्या में आ गए अयोध्या मनुना राजा निर्मिता सदर्श तां पुरी पुरुष व्याग्रह सप्तरात्रोषित सात रात के बाद आई क्या हो रहा है ये तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है जो जो अयोध्या का उद्यान हमेशा फूलों से भरा रहता था असमय में भी फलों के भार से झुका रहता था आज वो ठूठ की नाई खड़ा है इसके नीचे ढेर सारी सूखी पत्तियां पड़ी हैं, जानो उद्यान भी करुणकंदन कर रहा है रो रहा है हु? सस्त पर नी अनुपथम विक्रोशदिधिद्रुमयी ही ये पेड़ भी रो रहे हैं इस प्रकार बड़े षण हृदय को लेकर के बड़े दुखी हृदय को लेकर ले के बड़े डरे हुए हृदय को लेकर हा क्या सुनाई बड़े कोई कोई पहले तो कोई मिलता नहीं और कोई मिलता है तो भरत जी को पूछने में डर लगता है मैं इसको पूछू तो पता नहीं क्या कह डालेगा गए क्या कह डाले गए विषण शांत हृदय त्रस्त संलुलित इंद्रिय पुरजन कहाँ कहीं कछु गुहार जाई भरत कुशल पूछ न सकें भय विषाद मन मैसे पूछू पूज पिताजी के घर में जाते पिताजी के महल जहां पिताजी का निजी महल जहां कोई नहीं जाता पूज्य पिताजी के घर में गए पितुर्मात्मा प्रविवेशम वहां पर गए तो पिताजी तो थी नहीं कहां से मिलेंगे अपश्यंस्तु ततस्तः पितरम पिताजी की भवन में जब पिताजी नहीं मिले तो सोचते अब कहां हो सकते हैं अब कहां हो सकते हैं है? एक ही स्थल है जहां सब मिल सकते हैं एक ही हैं। मेरी मां का मेरी मां का भवन मेरी मां के भवन में महाराज होंगे निश्चित वही ज्यादातर रहते हैं कहते हैं कि राजा भवती भूष्टं इहां बाया निशेव निवेशन है और जब चक्रवर्ती जी वहां रहते हैं तो चक्रवर्ती जी के स्नेह से पालित भगवान श्री रघुनंदन अन्यत्र रह नहीं सकते चूंकि श्री राम जी पता नहीं क्यों मेरी मां को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं श्री कैके के, के महल में श्री चक्रवर्ती जी भी होंगे श्री राम जी भी होंगे और जो राम जी के बिना एक क्षण कहीं रह नहीं सकते वो श्री लखनलाल जी भी वहीं होंगे और जब सब बछड़े वहां चले गए हैं तो माताएं रह नहीं सकती हैं निश्चित तो है किसी श्री कौशल्या और सुमित्रा भी वही होंगी आपको भी इस व्याख्या का आधार गोस्वामी जी की एक चौपाई कहु कहां तात कहा सब माता अ कहां सिय लखन प्रिय भ्राता या भी राजा भवति भूष्ठम इहां बाया निवेशने आ, ऐसा कहेंगी माता कैची ने जब देखा कि शिवरजी महाराज आ रहे हैं स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी हुई थी उठकर के दौड़ी दौड़ी जाकर के श्रीभरत जी महाराज जो माता के चरणों में साष्टांग कर रहे थे प्रणिपात कर रहे थे माता ने शिवरजी को उठा करके हृदय से लगा लिया और पूछने लगी सबसे पहला प्रश्न है मेरे पिताजी कुशल मेरे मामा कुशल से हैं तो वहां के सब लोग मंगल पूर्वक हैं ऐसी तू क्षति नई हर कुशल हमारे आर्य आर कस्ते सकुशली तुम्हारे नाना कुशल से हैं युधाजिन मातुलवा रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ प्रवासाच सुखम पुत्र सर्वम्मी वक्त तुमरहसी भर ने जल्दी जल्दी सुनाया कि मेरी मां कहा है मेरे पिताजी का जो चपाई मैंने कहा बोल भैया सब कहा है मैं मात्र तेरे चरणों का तेरे चरणों का दर्शन करने यहां नहीं आया इन सब के दर्शन की कामना लेकर के मैं यहां आया बोल मैं सब कहा है मैं अपने पिताजी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं श्री कई कहा कि जो समस्त प्राणियों की गति होती है जीवन के बाद वही गति तुम्हारे पिता की होगी अर्थात वे मरे या गति पितागतः राजा महात्मा तेजस्वी यातांगति वो सज्जनों के आश्रय वो यज्ञ करने वाले वो महात्मा तेजस्वी तुम्हारे पिता मरे सुनकर के भरत जी हा पिता हा, ऐसा कहकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया फिर धीरे से उठते हैं कहते हैं हे माता मेरे पिता ने अंतिम अंतिम में क्या कहा था वो मेरे भाई बड़े भाग्यशाली हैं श्री रघुनंदन रामचंद्र और भैया लखनलाल बड़े भाग्यशाली हैं उनको पिता के अंतिम संस्कार करने का अवसर मिल गया मैं अब आगा लेकिन हे माता मुझे बताओ कि मेरे पिता ने अंतिम अंतिम में क्या शब्द उच्चारण किए थे क्या मेरा भी नाम आया था उसमें बोल भैया आर्ये किम ब्रबीत राजा पिता में सत्य विक्रम पश्चिमम साधु संदेशम पश्चिमम मैंने अंतिम अंतिम साधु संदेशम इच्छामि मी स्रोतुम उनके अंतिम वाक्य को मैं सुनना चाहता हूं माता यथावत मुझसे बता अंतिम अंतिम में उन्होंने क्या कहा था सी कई की एकदम सत्य सत्य बतला दिया कि हे भरत अंतिम उनके सामने मैं नहीं थी संसार नहीं था राज्य नहीं था तुम नहीं थे कोई नहीं था अंतिम में उनके आंखों के सामने केवल रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा थे राति राजा बिलपन्न हासीते लक्ष्मणे चे हे भरत राम राम राम सीधे लक्ष्मण इम पश्चिमांचम व्याजहार पिता तव यही अंतिम वाणी थी तुम्हारि पिताजी के मुख से भरत जी का सारा दुख भूल गया हो वो लगे पूछने की राम जी कहां चले गए थे जल्दी बोल मां मेरी आत्मा कांप रही है मेरे राम जी कहां चले गए थे षण्य वदनो भूवा भूय पछमा खुचेद सधर्वात्मा कौशल्यानंदवर्धन श्री कौशल्या के आनंद का संवर्धन करने वाले मेरे आराध्य मेरे पिता के समान मेरे ज्येष्ठ भ्राता मेरे प्राणास्पद मेरे राम कहा है मां बता जल्दी कैके जी ने सारा समाचार सुना भरत जी ने हा कहना भी बंद कर दिया पृथ्वी पर भी नहीं गिरे कैके जी ने सोचा कि राम जी के बनगवन की उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता पिता की मृत्यु की थी उसमें हा कहे रोए आंसू बहे करुणकंदित हुए लेकिन राम जी के बनगवन को सुन के रोए भी नहीं गिरे भी नहीं हा भी नहीं किया आंसू